We are. सहगना घुनाथी सावधूतम सहित चैतन्यम श्रीराधा कृष्ण पाद गलखाश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिकाधाकांत नमस्ते तत्कना गौरांगी राधे वृंदवेशरी वृषभ देवी हरिप्रिय हरि कलपत कृपा सिंधु पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौरवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे तो आप सबका स्वागत है तो गिरिराज गोवर्धन महात्म्य के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं आप सब परिचित हैं गिरिराज गोवर्धन से वृंदावन नदी धाम से क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्मजार जन्म, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार कि जिस व्यक्ति ने भी भारत भूमि में जन्म लिया है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को अपना जो जन्म है वो सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए और उसके साथ ही साथ उसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए जिसका उद्देश्य श्री चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कर परोपकार तभी जन्म साल तक हो सकता है जब हम दूसरों पर परोपकार की भावना बनाए रखते हैं तो भारत भूमि में जो जन्म लिए हैं उनका ये सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है कार्य है संपदा है उनके पास ये निधि है निधि का मतलब संपत्ति आगे बढ़ा सकते हैं ना मंगलाचरण हाँ ठीक तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नही अन्य तो वो हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं और उसी शिक्षा को जो शीला प्रभुपाद फाउंडर आचार्य के, जिन्होंने इस शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाया तो मंगलाचरण का मतलब यही है कि भगवान के ऐसे जो महान भक्त है वैष्णव है उनके ब्लेसिंग की आवश्यकता हमें सदैव है यदि हम किसी भी आध्यात्मिक कार्य की पूर्ति सफलतापूर्वक करना चाहते हैं क्योंकि कृष्णदास कविराज कहते हैं ग्रंथेर रं कर मंगल आचरण गुरु वैष्णव भगवान तिने क्योंकि जनरली भारत में लोग भगवान को मानते जरूर है लेकिन भगवान के बारे में जानते नहीं है गोवर्धन गिरिराज की जय बोलते हैं लेकिन उनके वास्तव में क्या विजय है क्या उनकी सर्वश्रेष्ठता है उसका उनको ज्ञान नहीं है या उनकी परिक्रमा करते रहते हैं लोग लेकिन उनकी जो दिव्यता है गिरिराज की उसका उनको ज्ञान नहीं है तो हम प्रयास करेंगे इस सात सत्रों में इस विषय की विस्तृत चर्चा करने का क्योंकि और ये चर्चा हमारी कंप्लीट हो सुव्यवस्थित रूप से सफल हो इसलिए हम वंदना करते हैं हम तीन पर्सनालिटीज की और वो कौन है पहली पर्सनालिटी गुरु इसलिए हम मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं आध्यात्मिक गुरु और दूसरे हैं वैष्णव जो भक्त गण हैं, भगवान के जो महान महान भक्त हुए हैं और तीसरे कौन है भगवान कृष्ण स्वयं तो इन तीनों का केवल किसी भी आध्यात्मिक कार्य के शुरुआत से यदि कोई व्यक्ति स्मरण करता है गुरु वैष्णव और भगवान तिनेरा स्मरण है विघ्न विनाशन आपको विघ्नों की विनाशता करने के लिए किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है यदि व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन के विघ्नों को दूर करना चाहता है तो व्यक्तियों को किसका स्मरण करना चाहिए इन तीन पर्सनालिटीज़ का, गुरु का और महान वैष्णवों का और भगवान का उनकी ब्लेसिंग की आवश्यकता है तभी कोई कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सकता है महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों और की सेनाएं बिल्कुल तैयार थी युद्ध के लिए और भीम ने अचानक देखा कि उनके जो श्रेष्ठ भ्राता है युधिष्ठिर महाराज अपना रथ छोड़कर दूसरी सेना के ओर चल रहे हैं निहत्य पीछे कौन चल रहे थे अर्जुन चल रहे थे हा भीम ने कहा क्या हो रहा है तो भीम सोचने लगे कि ये उचित नहीं है युधिष्ठिर और ये अर्जुन को हुआ क्या है क्यों वो दूसरे सेना के बीच में जा रहे हैं निहत्य रूप से तो फिर ये दोनों जाते हैं और जाकर क्या करते हैं किनसे ब्लेसिंग की कामना करते हैं विष्म और द्रोण किसके विष्म और द्रोण तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि ये दोनों जाकर ये भिक्षा ये भी ब्लेसिंग ये आशीर्वाद इस कृपा की याचना नहीं करते हैं हाँ तो उनका जो ड्यूटी है वो पूर्ण नहीं होता बल्कि कृष्ण तो उनकी ओर है ही कृष्ण हाँ। साथ साथ किसकी आवश्यकता है उनको किसके ब्लेसिंग की आवश्यकता है हाँ उनके जो चाहे जो भी हाँ सीनियर से एक प्रकार से गुरुगन है हाँ तो ब्लेसिंग तो उन्होंने ये नहीं किया नहीं, दिया कि नहीं, नहीं नहीं आप तो हमारी विरुद्ध हमारे अगेंस्ट फाइट कर रहे हो तो हम आपको ब्लेसिंग नहीं देंगे उन्होंने कहा विजयी हो विजयी भवो और ये दोनों वापस आते हैं और फिर से महाभारत का युद्ध की शुरुआत हो जाती है इवन हम अपने घरों में भी बच्चों को कहते हैं ना कि जाओ चरण स्पर्श जाओ माताजी का चरण स्पर्श करो पिताजी का करो नानी का करो नाना सीनियर्स का तो ये है तो उसी प्रकार से अनायसे पुराण तो व्यक्ति बहुत सरलता से अपनी जो दिव्य इच्छा है उसकी पूर्ति कर सकता है तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कामना कर रहे हैं शिल प्रभुपाल जो इसको फाउंडर आचार्य है जिन्होंने वास्तव में वृंदावन को और गोवर्धन को कहा ले गए कहा ले गए समंदर से परे सात समंदर से परे और पूरे विश्व के लोग चाइनीज रशियंस अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स यूरोपियंस आ रहे हैं अपने अपने स्थानों में वहां भी गोवर्धन का गुणगान कर रहे हैं गोवर्धन की सेवा में लगे हुए हैं, और यहां इतने दूर वृंदावन आकर क्या करते हैं गोवर्धन की पूजा आदि में लगे हुए हैं गोवर्धन की परिक्रमा गोवर्धन के चरण कमलों में निवास कर रहे हैं तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो कितने शक्तिशाली हैं तो इसी कारण से ये जो महायज्ञ है और ये महायज्ञ हम शुरू कर रहे हैं तो ये यज्ञ कुंड क्या है यज्ञ कुंड हमारे कान है क्या है यज्ञ कुंड यहां कान है तो इस यज्ञ कुंड में आहुति देने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमें अपने कानों को सदैव क्या करना होगा खुला रखना होगा जिसके द्वारा आहुति सही मात्रा में जाए और इसकी पूर्ति हो क्योंकि कल में कोई भी यज्ञ शुरू होता है उसमें बाधाएं जरूर है इसलिए शास्त्र कहते कलो सर्व साधन बाध कहा कि कलियुगा में सारे जो साधन आए हैं उनमें बाधाएं आना निश्चित है तो इसी कारण से हाँ ये जो कीर्तन है भगवत कीर्तन लेकिन कलियुगा में बाधाएं तो बहुत आती हैं लेकिन इस कलियुगा में एक बहुत अच्छा गुण है श्रीमद भागवतम के अंत में शुक्रदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को वर्णन करते हुए कहते हैं कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संघ परम रजे कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एक महत राजा परे कलयुगत तो दुखों का सागर है लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत अच्छा गुण है कलियुगा की बहुत अच्छी क्वालिटी है एक योग्यता है गुण धर्म है और वो क्या है कीर्तना देव कृष्ण शसका कीर्तन कृष्ण का कीर्तन शब्द केवल कृष्ण के लिए है भक्ति शब्द केवल किसके लिए है कृष्ण के लिए भगवान के लिए है, है। भक्ति शब्द किसी देवता आदि के लिए उपयुक्त नहीं है या किसी व्यक्ति के लिए नहीं है भक्ति शब्द देवता आदिओं के लिए नहीं उनके लिए क्या है पूजा या उपासना शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसी प्रकार से कीर्तन मीन कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो कृष्ण कीर्तन और कृष्ण का कीर्तन ही सर्व उत्कृष्ट साधन कलयुगा में है जिसका आश्रय लेकर व्यक्ति इस जगत से पार हो सकता है तो कितने प्रकार के की कीर्तन है कलयुगा में चार प्रकार के की कीर्तन है कितने प्रकार के चार एक है नाम कीर्तन भगवत नाम का कीर्तन किया जाए और दूसरा है रूपकीर्तन भगवान का जो दिव्य रूप है स्वरूप है उसका वर्णन और तीसरा है गुण कीर्तन भगवान के जो क्वालिटीज़ है भगवान भक्त वत्सल है दिन बंधु है करुणा के सागर है आ, ये सब भगवान के गुणों का कीर्तन और आखिरी कीर्तन क्या है रूप गोस्वामी भक्ति रसाम सिंधु में इन चार कीर्तनों का वर्णन करते हुए कहते हैं आखरी कीर्तन है लीला कीर्तन और इसलिए कीर्तन का मतलब है कीर्ति का कीर्तन करना कीर्ति फेम यश उसका उच्चारण करना उसका गान करना उसको कीर्तन कहा जाता है तो कीर्तन मीन्स कोई काले कीर्तन नहीं है प्रभुपाद पद कहा करते थे काले कीर्तन दुर्गा कीर्तन या कुछ और कीर्तन नहीं कीर्तन मीन्स क्या कृष्णा कीर्तन और कैसे किया जा सकता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो कृष्ण कीर्तन या कीर्ति का कीर्तन करना ही ये सर्वोत्कृष्ट विधि है तो भगवान का जो कीर्तन है गुणगान है यह बहुत विस्तारमय है अनंत शेष जिनको हजारों हजारों मुख है वो भी भगवान का कीर्तन या गुणगान करने में क्या है पीछे हैं। श्रीमद् भागवतम कहता है कि कृष्णा की ग्लोरीज़ कृष्ण की महानता महात्म्य आदि इतना है प्रचुर मात्रा में है कि अनंत शेष भी अनंत कालों से अनंत समयों से वो थक गए हैं कृष्ण का गुणगान नहीं कर पाते पूर्ण रूपे श्रीमद् श्रीमद भागवतम में शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि इस पृथ्वी को पेपर बनाया जाए और समंदर को क्या बनाया जाए इंक शाही और जितने भी वृक्ष आदि हैं उनको पेन बनाया जाए और लिखो किसके बारे में लिखो कृष्ण के बारे में फिर भी आप लिख नहीं सकते अनंत है अनंत वर्णन है तो हमारा एक विनम्र प्रयास है भगवान का गुणगान करने का कुछ दिनों में हाँ, हमारा प्रयास तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान राम की लीला में जब उनको लंका में जाना था हाँ तो सारी वानर सेना क्या बना रही थी पुल बना रही थी और वहां हनुमान बड़े बड़े पत्थर लाकर पहाड़ लाकर डाल रहे थे लेकिन उसमें से एक कौन थी सब लोग सेवा में लगे हुए हैं देखो अरे मेरा जीवन तो निष्फल है भगवत सेवा के बिना मेरा जीवन क्या है पशु के समान है वृक्ष आदि के समान है मैं ही जी रहा तो इसलिए उस गिलहरी ने छोटी ने सोचा ये सारे बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़ी सेवा कर रहे हैं भगवान राम की लेकिन मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है उतना शरीर नहीं है एबिलिटी नहीं है योग्यता नहीं है हाँ, तो मैं भी कुछ क्या करना चाहते हो अपना एक देना चाहती हो सहयोग प्रदान करना चाहती हो तो उसने भी शुरू कर दिया सेवा भगवान की सेवा मिले तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए आलस नहीं करना चाहिए मनुष्य नाम सहस्रेशु भगवद गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामनते हजारों हजारों जन्मों के बाद किसी की दिव्य बुद्धि जागृत हो जाती है तब वो भगवत सेवा करने का उसे अधिकार प्राप्त होता है हाँ, मौका मिलता है और फिर इस गिलेरी ने भी क्या सोचा कि क्यों मैं छोड़ो भगवत सेवा को इतना अच्छा मौका मिला है सारे वानर जिनके पास वानर का मतलब ये जो इतना बुद्धिमान नहीं है हा जो बंदर है लेकिन देखा कि हनुमान आ रही ये सब लोग सेवा में लगे हैं उसी समय गिलेरी भी सेवा में लगी और वो क्या कर रही थी अपने बालों में धूल के बालू के रेत के छोटे छोटे कन लेकर जाके डाल रही थी हा? अपना सहयोग दे रही थी कंस्ट्रक्शन में क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा था राम सेतु कंस्ट्रक्शन में अपना सहयोग दे रहे थे तो किसने डाटा उनको हनुमान हनुमान ने कहा अरे छोटी क्या कर रहे हो यहां भागो यहां से किसी का पाव पड़ जाए पत्थर गिर जाए तुम्हारा हरी बोल हो सकता है हा? तुम भागो यहां से तो किसने देखा ये चीज को? भगवान राम। भगवान राम। केवल हमारी सेवा को नहीं देखते कि कितनी बड़ी हमने सेवा की हमारे प्रयास को देखते कितना सिंसियरली हम क्या कर रहे हैं एंडेवर कर रहे हैं और भगवान उससे तुरंत हमारा प्योरिफिकेशन करते हैं हाँ शुद्धि करते हैं और भगवान के प्रति अनुराग स्नेह आकर्षण हमारे हृदय में जागृत हो जाता है तो फिर इस गिलहरी ने हाँ भगवान ने देखा रे इसमें भी इतना उत्साह है सेवा का तो भगवान ने उनको नजदीक लिया भगवान राम ने और नजदीक लेकर क्या किया अपने हाथ उसके ऊपर रखे और बहुत अधिक उसका गुणगान किया तो उसी प्रकार से भगवान का गुणगान करने की योग्यता केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनमें है प्योर डिवोटीज क्यों क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों को क्या कहा गया है भंडार भंडार मीन स्टोर हाउस कृष्ण के ग्लोरिस का स्टोर हाउस कोई है तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनका हृदय है क्या है उनके शुद्ध भक्तों का हृदय इतना बड़ा स्टोर हाउस है कि वो कृष्ण की कथा कृष्ण का गुणगान कृष्ण का नाम सदैव ले बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते जिस प्रकार से ब्रजवासी हैं, हैं, है आदि हैं, हां श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्त हैं, उनको किसी चीज की ये नहीं है आयु हां किसी चीज की योग्यता नहीं, नहीं है वो सदैव क्या करते हैं कीर्तनीय सदाह इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे जो शुद्ध भक्त है उनका गुण क्या है सततम कीर्तयंतोमा मृढ़ व्रता मेरे जो जो मुझसे प्रीति रखते हैं मेरे भक्त या मुझसे प्रेम करते हैं उनका एक ही गुण है कि उनका क्या गुण है कि वो सदैव मेरे नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन में रत रहते हैं और इसी को प्योर शुद्ध भक्त कहा गया है शुद्ध भक्त का मतलब है जो स्टोर हाउस से भंडार है यश का भंडार हाँ तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान करना हमारे लिए क्या एक प्रकार से असंभव है लेकिन ऐसे जो महान वैष्णव हैं, प्रभुपाद या कृष्ण और जो गुरुगण है उनकी कृपा के द्वारा ही हम कृष्ण का गुणगान करने के योग्य बन जाते हैं हाँ, वो क्या करते हैं एम्पावर्ड करते हैं हमें हाँ, हाँ, जिस प्रकार से अर्जुन में कोई योग्यता नहीं थी युद्ध करने की उस अर्जुन से भी बढ़कर योद्धा थे महाभारत के भूमि में लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया निमित्त मात्र भव सव्य हे सव्य अर्जुन का एक नाम है तुम क्या करो धनुष उठाओ और युद्ध शुरू करो तो उसी प्रकार से है भगवान का गुणगान करना भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो योग्यता प्रदान करते हैं और जब देखते हैं कि भगवान का जहाँ गुणगान हो रहा है कृष्ण वहां आकर निवास करने लगते हैं और इसलिए भगवान को प्रसन्न करने का सरल उपाय क्या है कि हम दो कार्य करें एक है भगवान के बारे में सुने और दूसरा है भगवान के बारे में उनकी चर्चा करें उनका वर्णन गुणगान करें इसलिए ये दो कार्य इतने शक्तिशाली है परीक्षित महाराज ने कहा ना अति दीर्घे न भगवान विषते हृदय टाइम नहीं लगेगा भगवान आपके हृदय में प्रवेश करने के लिए बहुत सरलता से आप भगवान को समझ सकते हो भारतवासियों की तो दुर्दशा है हम मानते हैं भगवान को लेकिन कोई विस्तार रूप से भगवान को जानता नहीं है और जानते कैसे हम भगवान को साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं साधु गुरु शास्त्र के संपर्क में आते हैं तो हम क्या करते धीरे धीरे भगवान की महिमा को जानने लगते हैं हाँ? और जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना ही अधिक हम भगवान को जानते हैं और उतने ही कदम हम भगवान के नजदीक जाते हैं परिक्रमा का यह भी एक मतलब है एक एक कदम डालना हम उसका डिस्कशन करेंगे कुछ दिनों के बाद गोवर्धन परिक्रमा में एक एक कदम डालना मीन्स आप क्या कर रहे हो कृष्ण के कहा जा रहे हो नजदीक तो इतना ग्लोरियस है अगले सत्रों में हम उसकी चर्चा करेंगे तो इसलिए श्रवण करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हर एक व्यक्ति के लिए। इतना ही नहीं हमें ही नहीं हमें बल्कि भगवान की महिमा इतनी आकर्षक है कि भगवान कृष्ण भी अपनी महिमा की ओर आकृष्ट हो जाते हैं श्रवण करने के लिए मैं आगे बढ़ते हुए चर्चा करता हूं कि जब कृष्ण वृंदावन में थे महावन गोकुल में तो कृष्ण सो रहे थे माता यशोदा उनको शाम के समय में सुला रही थी और उस समय उनको कह रही थी कि हे हा हे कृष्ण आप क्या हो जाओ सो जाओ अभी मैं आपके लिए थोड़ा आपको लोरी गाती हूँ आजकल बच्चों के सामने एमपी थ्री फिल्मी सॉन्ग चला के माताएं कुकिंग करते रहते हैं बच्चा अपना फिल्मी गाने सुनते सुनते सो जाता है लेकिन वैदिक सभ्यता क्या थी कि माता कृष्ण कथा राम कथा भगवत चर्चा सुनाते सुनाते बच्चा को को सुना बच्चे को सुलाते थे और कृष्ण भी जब अपनी माता यशोदा से सुन रहे थे उन्होंने कहा यशोदा माता ने कहा अपने दुलारे कृष्ण को अपने गोद में लेते हुए कि हे कृष्ण बेड में लेटा दिया थोड़ा सा हाफ उनके ऊपर रजय डाल दिया ठंड के दिन थे और कहा कि एक एक बार एक बहुत बड़े राजा थे उनका नाम था दशरथ क्या नाम था और उस राजा कि कई पत्निया थी और उनके और बहुत सारे पुत्र थे लेकिन उनमें से जो प्रमुख पुत्र थे वो कौन थे राम भगवान बहुत अटेंटियुते नींद नहीं आ रहा था जैसे भगवान के बारे में सुनना शुरू होता है हमारी आंखें क्या होती है धीरे धीरे लाइट ड्रीम होने लगते है ना वैसे ही है लेकिन वहां भगवान कृष्ण का आंखें बंद नहीं हो रही थी बल्कि क्या हो रही थी राम का नाम लेने से कृष्ण की आंखें खुलने लगी और इतना अब कहा तक उनकी आंखें गई यहां कानों तक इतनी लंबी हो गई हां राम राम के बारे में बता रहे हो आप हो मां तो फिर वो कहने लगे कि राम जब वनवास में गए अपने लक्ष्मण और उनकी भारिया सीता देवी के साथ वो समय हाँ जब ये कथा कंटिन्यू हो रही थी बताते जा रहे थे इस वंडरफुल लीला को दिव्य लीला को तो कृष्ण बहुत एक अचंटिव ध्यानपूर्वक सुन रहे थे एकाग्रता से सुन रहे सुन रहे थे और यशोदा माता बोलते जा रही है बोलते जा रही है भगवान कृष्ण सुनते जा रहे उनकी निद्रा भंग हो गई और उसी समय यशोदा माता ने कहा कि जब ये वनवास में गए तो वहां ये सीता देवी का अपहरण हो गया किसका अपहरण हुआ अभी कृष्ण रजाई के अंदर माता ने शाम का भोजन आदि खिलाया है कृष्ण का ये दिव्य लीला है और जैसे ही कहा कि सीता देवी का अपहरण हुआ है उसी क्षण वही लेटे हुए बाल कृष्ण अपने दिव्य बेड़ पर खड़े हो जाते हैं और ऐसे हाथ करते हुए चिल्लाते हैं क्वा धनोर क्वा धनौर, सौमित्रे सौमित्रे सौमित्री लक्ष्मण है लक्ष्मण मेरा धनुष्य कहा है मेरा धनुष्य कहा है मतलब उसमें घुस जाना कृष्ण कथा में क्या करना एंटर करना जब तक हम एंटर नहीं करते घुसते नहीं है तब तक हम वास्तव में भगवान के बारे में सुन नहीं रहे हैं अटेंटिव हो जाना एकाग्र हो जाना तो वहा कृष्ण भी अपने दिव्य कार्यकलापन से आकृष्ट हो जाते हैं और कृष्ण कथा राम कथा आदि को सुनते हैं हाँ तो इससे हम समझ सकते हैं कि, कि किस प्रकार से भगवान भी अपने दिव्य कार्यकलापों को सुनने में केवल आकृष्ट होते हैं तो आप बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं हाँ, भाग्यशाली कौन व्यक्ति हैं हाँ जैसे कल हमारे प्रभु जी कह रहे थे एक है दुर्भाग्यशाली और ये क्या है भाग्यशाली हाँ दुर्भाग मतलब जो दुर्भाग रहा है कृष्ण से जो दुर्भाग रहा है वो कौन है दुर्भाग्यशाली हाँ और सौभाग्यशाली कौन है जो कृष्ण के नजदीक जा रहा है तो आप क्या चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं सौभाग्यशाली कृष्ण के नजदीक जाना चाहते हैं क्योंकि हम सब तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव भाग्यवान जीव वही है क्योंकि ब्रह्मांडों में नाना प्रकार के शरीरों में हमने भ्रमण किया है भगवान से दूर रह गए हैं लेकिन भाग्यशाली सौभाग्य का उदय हमारा हो रहा है और वो मौका हमें मिला है तो इस प्रकार से हमें सौभाग्यशाली बनने का मौका हाँ, प्राप्त हुआ है और कैसे भाग्यशाली होता है कोई व्यक्ति जब वो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना शुरू करता है उसी क्षण उसके भाग्य के जो डोर्स है दरवाजे हैं हाँ वो क्या होने लगते हैं आवाज करते हुए खुलने लगते हैं हाँ तो वास्तव में इसलिए हाँ आप भाग्यशाली हैं कि ये जो महान यज्ञ है कौन सा यज्ञ करने जा रहे हैं हम गोवर्धन हाँ गोवर्धन का जो दिव्या लीला चरित्र है उनके परिक्रमा आदि का महात्मा है हां उसका वर्णन करने जा रहे हैं तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप हां इसमें अटेंटिव रहिए और गंभीरता से सुनने का प्रयास कीजिए जिसके द्वारा आप अपने जीवन में जो दिव्य लाभ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे इन सात दिनों में और आप समझने का प्रयास कीजिए ये स्लाइड्स इंग्लिश में है लेकिन अगली बार हम हिंदी में प्रयास करेंगे हो और एक एक जो स्लाइड है उस पर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और आपको सीक्वेंस क्या सीक्वेंस को क्या कहेंगे क्रम, क्रम है वो आपको याद रखना होगा कौन से क्रम से हम जा रहे हैं हाँ, तो विशेष रूप से छह विषयों पर हम चर्चा करेंगे गोवर्धन परिक्रमा के एक मिनट एक ठीक है पहला विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ वृंदावन धाम क्योंकि आपको गोवर्धन को जानना है तो पहले आपको क्या जानना होगा वृंदावन धाम को समझना पड़ेगा क्योंकि गोवर्धन वृंदावन धाम का एक भाग है दिव्य अंग है तो वृंदावन धाम क्यों धाम है वृंदावन ही क्यों नाम है धाम आदि का क्यों क्या महिमा है धाम किसे कहते हैं कितने प्रकार के धाम आदि हैं? हा इनके हम चर्चा करेंगे और दूसरा विषय है दस ऑफ गोवर्धन गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ ये गोवर्धन है क्या चीज हाँ। बाहरी रूप से कोई विदेशी लोग आते तो आच्चर्यित हो जाते जो विदेशी कृष्ण भक्त नहीं है वो आके देखते कि भारत में एक एक एक पहाड़ के लिए इतना प्रेम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो क्या लगेगा पहाड़ है जिसको उसकी महिमा ग्लोरीज़ पता नहीं है दिव्यता पता नहीं है तो वो कहेगा तो लोग पागल है यहां भारत के लोग ये तो क्या करते रहते 22 किलोमीटर चलते रहते पागल की भांति धूप हो बारिश हो ठंडी हो वो भी चप्पल नहीं पहनते खाते नहीं रात को चल रहे दिन में चल रहे सुबह चल रहे चले ही चल रहे हैं तो एक रूप से देखा जाए तो हम गोवर्धन परिक्रमा जरूर जाते हैं लेकिन गोवर्धन के बारे में हम जानते नहीं है और जब आप जानकर कोई कार्य करते हो तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है बहुत बड़ा बदलाव लाता है और बहुत अधिक उत्साह और प्रेरणा आपको प्राप्त करती है मिलती है उस कार्य को ध्यान के अटेंटिव करने में, आलस आपका दूर हो जाता है जनरली लोग क्यों आलसी है मंदिर न जाने के लिए शास्त्रों को न पढ़ने के लिए क्योंकि वो जानते नहीं है तो उसी प्रकार से यह जो गोवर्धन है ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है बहुत बड़ा व्यक्तित्व है हा तो ये गोवर्धन वास्तव में है कौन कोई लोग कहते हैं कि ये कृष्ण है कोई लोग कहते हैं ये कृष्ण के भक्त है उत्कृष्ट भक्त है तो हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे आने वाले सत्रों में कि गोवर्धन का प्रकटता प्राकट्य आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे हुआ और गोवर्धन का प्रापर्टी इस भूलोक में कैसे हुआ और गोवर्धन वृंदावन में कैसे आ गए आ, गोवर्धन है कौन आ, आ, अगला विषय है अगला विषय है जो गोवर्धन है श्रीमद भागवतम में गोवर्धन को क्या कहा गया है हरिदास वर्य क्या बोला गया है हरिदास वर्य ये, ये उपाधि है उपाधि का मतलब एक डेजिग्नेशन जैसे उपाधि है राजा या एम या, या प्राइम मिनिस्टर हाँ ये सब क्या है उपाधि है पोजिशन है कोई मैनेजर है कोई बॉस है तो उसी प्रकार से गोवर्धन को ये जो पोजिशन है पद है वो किस नाम से एक गोवर्धन का नाम है हरिदास वर्य हरी मींस हरि दास मींस सेवक और वर्य मीन्स सर्वश्रेष्ठ कि हरि के दासों में ये जो गोवर्धन है ये क्यों सर्वश्रेष्ठ है क्यों हरे हाँ गोवर्धन को हरि का सर्वत्कृष्ट कृष्ण का सर्व सर्वकृष्ण दास कहा गया है और आगे का जो विषय है हा हा वो है कि चैतन्य महाप्रभु हाँ चैतन्य महाप्रभु कौन है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं नहिया जो चैतन्य जो कृष्ण है पांच हजार साल पूर्व प्रकट होते हैं और वही कृष्ण पांच सौ बीस साल पहले कलि में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और वो उनका जो दिव्य प्रेम है गोवर्धन के प्रति वो किस प्रकार से है हाँ, कैसे उनका स्नेह हाँ, सेवा की जो भावना है गोवर्धन के लिए है हाँ तो उन सब उसका भी हम चर्चा करेंगे कि वही कृष्णा गोवर्धन से भी प्रेम रखते हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं अगला हमारा विषय है क्यों गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन जिस व्यक्ति को मिला है उस व्यक्ति को वेदांत सूत्र कहता है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य जीवन शुरू ही होता है जब आप क्या करते हो जिज्ञासा करते हो इंक्वायरी करते हो मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है मनुष्य जीवन एक पशु के बाति यापन करने के लिए नहीं मिला है किसी कुत्ते को आप डंडे से मारते हो तो कुत्ता पूछेगा नहीं क्यों मारा मुझे पूछेगा क्या लेकिन मनुष्य तुरंत पूछेगा क्या गलती है बेटा भी अपने बाप से पूछता है पूछता है कि नहीं पूछता हाथ ऊपर उठा ले पिताजी हाँ तो बेटा तुरंत क्या कारण है क्यों उठा रहे हो तो ये उसी प्रकार से जिसके पास भी ये मनुष्य का जीवन है शरीर है उस व्यक्ति को निश्चित रूप से क्या करना चाहिए अपने उन्नत बुद्धि के द्वारा यह प्रश्न पूछना चाहिए इसलिए एक सौ जो उपनिषद है उसमें से एक उपनिषद है जिसका नाम है केन केन उपनिषद का मतलब है है अलग -अलग है क्यों क्यों उस उपनिषद में यही चर्चा अलग-अलग दिव्य प्रश्नों को किया गया तो उसी प्रकार से हम तो जा ही रहे परिक्रमा में लोग आपको प्रेरित भी करते हैं दिन में निकलते हैं रात को निकलते हैं बारह बजे निकलते है कि नहीं लोग पूर्णिमा हो अबाउस हो या प्रतिपदा हो चतुर्दिशी या जो मर्जी हो हाँ लेकिन कभी भी निकलते हैं हाँ क्यों परिक्रमा करें मैं जा रहा हूं क्यों परिक्रमा करनी चाहिए और करनी तो चाहिए लेकिन फिर क्या है अगला प्रश्न कैसे हम परिक्रमा करें कैसे परिक्रमा करने से क्या भावना आदि होने से हम वास्तव में गोवर्धन परिक्रमा का जो सर्वोच्च लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं गोवर्धन की असली जो कृपा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं अंगीकार कर सकते हैं तो इसका भी हम चर्चा करेंगे और आगे आ, गोवर्धन परिक्रमा तो हर लोग हर कोई करता है लेकिन आंखों में पट्टी बांध के गांधारी के समान है कि नहीं और भागदौड़ मैंने दिल्ली वापस जाना है चार घंटे में हो जाना चाहिए प्रभु जी पत्नी वेट कर रहे हैं वहां खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो उसकी पिटाई खानी पड़ेगी है कि नहीं चार घंटे में होना चाहिए चार घंटे या फिर गाड़ी से कर लेंगे आज आ? और मतलब या दौड़ेंगे तो परिक्रमा हम कर रहे हैं तो वो उसमें क्या है हमें अंधे व्यक्ति की तरह नहीं चलना चाहिए हाँ, कैसे चलना चाहिए आंखें खोल के तो परिक्रमा मार्ग जो हाँ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है तो गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग कोई खाली नहीं है क्या है हर पग पग पर कृष्ण के दिव्य लीलाओं से भरा पड़ा है एक कदम आप आगे डालते हो तो वहां कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप प्रकट हुए हैं कृष्ण के नहीं तो कृष्ण के भक्तों ने कुछ दिव्य कार्य किया है कोई ना कोई कुंड है कोई ना कोई स्थान है हा? क्योंकि ब्रज भूमि का मतलब है है, है, है, कि हर हर जो पार्टिकलर है, पार्टिकल है जो पार्टिकल छोटा भी स्थान वृंदावन का वहां कृष्ण के चरण पड़े हैं अहोनंद ब्रज श्रीना ये नंद की जो ब्रज श्रिया है उनका कितना बड़ा भाग्य है कि जहा कृष्ण विचरण करते हैं जहां ये निवास कर रही है तो इस प्रकार से गोवर्धन परिक्रमा में अब हो जाएंगे कि हमने तो दो तीन चार पाँच आठ दस ही हमें पता है लेकिन दिव्य लीला स्थलिया है चौसठ उससे भी अधिक हो सकती हैं। हमने तो प्रयास किया है कि चौसठ जो लीला स्थलिया है उनको हम जानें। तो हम गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे कैसे करेंगे हम अभी सात दिनों में गोवर्धन परिक्रमा कानों के द्वारा कैसे Shemaka. कानों के द्वारा तो कितने लोग करना चाहेंगे एक बार लाउडली हरे कृष्णा मंत्रा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो ये जो गोवर्धन है गोवर्धन का मतलब ये जो बढ़ाता है वर्धन कराता है किस चीज को बढ़ाता है प्रमुख रूप से आनंद को बढ़ाता है आनंद कौन सा है आनंद अपने जीवन में हर कोई बैठा है आनंद के लिए हम सुबह उठते हैं आनंद के लिए स्कूल जाते हैं आनंद के लिए नौकरी जाते हैं आनंद के लिए सुबह उठते ही टॉयलेट में जाते हैं किस लिए कि दुखी होने के लिए जाता है कोई बहुत दुख हुआ है अभी नहीं जाऊंगा सुबह टॉयलेट में आनंद सब जगह हम पूरा दिनचर्या देखे तो केवल आनंद के लिए ऑफिस जा रहा है घर आ रहा है रात को जा रहा है पार्टी में जा रहा है बहुत सारे कार्यकलाप कर रहा है केवल किस चीज के लिए आनंद आनंद आनंद हाँ। आनंद में नंद महाराज के पुत्र छुपे हुए हैं आनंद घनमूर्ति कृष्ण को कहा गया है हाँ? आनंद का मतलब है कि हम लोग सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं हमारे प्रभु जी कहते कि हर एक व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाह रहा है सुख सुख और सुख सुखते जा रहा है जीवन क्या हो रहा है सुख सुख करते करते जीवन सुख रहा है हा सुख का पता करते करते वो लापता हो रहा है जिस प्रकार से कस्तूरी मृग है कस्तूरी मृग हाँ जब रेगिस्तान में होता है या कस्तूरी मृग उसके नाभि से सुगंध निकलती है सुगंध निकलती है वो सुगंध को सूंघता है और दौड़ने लगता है दौड़ने लगता है दौड़ने लगता है वो सुगंध कहां से आ रही है कहां से आ रही है और दौड़ते दौड़ते दौड़ते उसको मिलता नहीं सुगंध का जो सोर्स स्थान है और दौड़ दौड़ के क्या हो जाता है मर जाता है हाँ पता करते करते वो क्या हो जाता है लापता हो जाता है तो उसी प्रकार से हा? रेगिस्तान में भी वही है दूर से जलाशय नजर आता है हाँ लेकिन जो आ, मिराज उसको कहते हैं और ये दौड़ता है उस पानी की खोज के लिए जिसको मृग कहते हैं संस्कृत भाषा में ये दौड़ता है जल की जल के लिए है लेकिन उसे प्राप्त नहीं होता हाँ, और वो शरीर त्यागता है तो उसी प्रकार से हम सबकी जो होड़ है दिनचर्या है जीवन है वो इसी चीज में लगा हुआ है हम हाँ सब लोग आनंद आनंद आनंद आनंद की तलाश में हैं हाँ तो कोई ना आनंद नहीं तो देवानंद का आश्रय लेते हैं है कि नहीं देव देव कौन है कृष्ण देव कृष्ण ही आनंद दे सकते हैं, तो हैं। साउथ इंडिया में तो भगवान के मंदिर नहीं है वो अमिताभ बच्चन का मंदिर है वहां लोग रोज आरती गाते हैं सब मिलके अभी क्या आरती गाते होंगे आप सोच रहे होंगे अलग अलग जो उनकी फिल्म है उनके एक एक सॉन्ग रोज गाया जाता है हम जैसे वैष्णव गीत गाते हैं उसी प्रकार से उनका वो गीत भजन गाए जाते हैं डूबने वाले हैं, कुछ लोग वो नहीं तो सचिन तेंदुलकर उनके घर के अल्टर में हैं। तो मतलब लोग ढूंढ रहे आनंद लेकिन आनंद वास्तव में भगवान के चरणों में है और हमारी स्थिति उस मछली की बाती है श्रील प्रभुपात कहते हैं कि जो मछली पानी से बाहर निकाल के रखी है और उस मछली को कोई आकर मोबाइल uh, दे रहा है कोई लैपटॉप दे रहा है कोई अच्छा गॉगल चश्मा दे रहा है कोई व्यक्ति खाने की चीजें दे रहा है कोका कोला दे रहा है और मछली बेचारी तंग आ रही है और वो डांटने लगती है कि तो रास्कल मूर्ख व्यक्ति अरे मुझे तो छोड़ो जल में छोड़ो वहा मेरा सुख है मैं जल उस, उसके बिना सुखते जा रही हूँ पानी से बाहर मुझे क्या करो पानी में छोड़ो मुझे इन चीजों से संतुष्टि नहीं मिल सकती उसका असली जीवन जल है उसी प्रकार से हम सब भगवान के अंश हैं भगवान गीता में कहते हैं जीवलोके सनातना और तभी हम शांति या संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे भगवान से अपना जो संबंध है वो स्थापित करेंगे तो इस प्रकार से गोवर्धन कि जो महिमा है उस पर हम हाँ विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे तो आप लोग कंटिन्यू श्रवण कर सकते हैं इस चीज़ को और गोवर्धन आ, का जो स्थान है वो सारी भगवत लीलास अलियों से भरा पड़ा है आगे ठीक तो ये कौन सा स्थान है आपको याद है ये कौन सा स्थान है किसी को केशी घाट वृंदावन को गए यमुना स्नान करने केशी घाट तो वृंदावन ऊपर लिखा है हमने कि किसी भी आध्यात्मिक स्थान में आपको जाना है ये आध्यात्मिक स्थान का जब विजिट करते हैं तो आपको क्या करना होगा तीन चीजों को जानना बहुत आवश्यक है किसी भी आप आध्यात्मिक स्थान जाते हैं स्पिरिचुअल प्लेस क्योंकि व्यक्ति जाता रहता है अपने परिवार आदि के साथ हाँ हजारों लोग वृंदावन जाते हैं वृंदावन सीधा यहाँ से गाड़ी जाती है बाके बिहारी और वहां से लस्सी का दुकान गोलगप्पे और वापस बीच में कोई डाबा डाबे में रुकेंगे थोड़ा एंजॉय करेंगे रूम में आके बस सोएंगे हमें तो वृंदावन का यही पता है हमें यह भी नहीं पता कि ये बाकी बिहारी है कौन एक तो वो ठीक से दिखाई नहीं देते किसने किसने देखा है मैं मैं तो तो पर्सनली मुझे बहुत है बिहारी का भी नहीं कर सकता लेकिन हम संतुष्टि होते कि बड़े बड़े चंदन लग जाए कुछ पीछे बाहर उस गेट से निकाल के लस्सी के दुकानों में भीड़ कर दे हा और वहां से निकलते हुए कुछ खरीद लिया और आके डाबे में भोजन कर लिया और यहाँ आकर कि हो गया वृंदावन यात्रा की चाय हमें तो इतना ही पता है वृंदावन का वृंदावन ये नहीं है आध्यात्मिक स्थान ये नहीं है आध्यात्मिक स्थान बहुत विशद है बहुत गहरा है बहुत रहस्यमयी है हाँ आप बहुत भाग्यशाली हो कि वृंदावन के नजदीक आप रह रहे हो और वृंदावन पूरे ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्थान है वृंदावन वृंदावन सर्व काल सुखावह कहता है वृंदावन क्या है सर्व काल वृंदावन तो सब कालों में सुख प्रदान करता है और सुखमय है चाहे कृष्णा अभी हमें प्रकट रूप में दिख रहे हैं या हमारी आंखों से ओझल हैं। लेकिन ब्रज क्या है ब्रज भूमि वृंदावन सर्वकाल काल तो किसी भी आध्यात्मिक स्थान में जाते हैं तो व्यक्ति को तीन चीजों को जानना बहुत आवश्यक है और व्यक्ति को जिज्ञासा करनी चाहिए क्या जानना चाहिए सबसे पहले तो शास्त्र कहते हैं सबसे पहले क्या जानो धाम क्या जानो धाम धाम क्या है, अपने धाम शब्द सुना है? सबने चार धाम सुना है चार धाम इतना तो पता ही है व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है अभी बस कुछ बचा ही नहीं अभी बस आखिरी समय है चार धाम की यात्रा कर लेता हो कौनसी यात्रा याद आती है क्योंकि उसकी अंतिम यात्रा आने वाली हैं। उससे पहले कौन सी यात्रा करना चाहता है चार धाम तो मतलब धाम शब्द से हम परिचित है तो किसी भी आध्यात्मिक स्थान में व्यक्ति जाता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले यह जानना चाहिए कि धाम क्या है क्या मीनिंग है धाम का मतलब क्या है हम बोलते वृंदावन धाम की जाय बाग्य बिहारी लाल की जाय है ना बंसी वाले की जय लेकिन बंसी वाला के बारे में जानना होगा तभी आप वास्तव में जय करने का अधिकार रखते हो हाँ। तो उसी प्रकार से तो बहुत महत्वपूर्ण है हम थोड़ा स्लो स्लो जा रहे हैं हाँ। तो धाम है किसी भी आध्यात्मिक स्थान में जाते हैं तो धाम को जानना चाहिए सबसे पहले और दूसरा क्या है क्या जानना आवश्यक है व्यक्ति को आध्यात्मिक स्थान में जाता है तो व्यक्ति को धामी को जानना चाहिए किसको धामी एक तो धाम जो स्थान है क्या उसका महत्व है महिमा है क्यों प्रकट हुआ है क्या हमें प्रदान कर सकता है वहां जाने की क्या आवश्यकता है और दूसरा क्या है धामी वहां का निवास करने वाला प्रमुख कौन है आ, धामी मतलब कौन वहां का प्रमुख हेड तो ये दूसरी चीज है और तीसरी चीज क्या है जो हमें जानना चाहिए तीसरी चीज है धामवासी क्या है तो कितनी चीजें जाननी चाहिए हम अपनी यात्रा में किसी भी जगह जाते हैं ट्रैवल करते हैं आध्यात्मिक स्थान का विजिट करते हैं तो हमें तीन चीजों को जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है एक है धाम दूसरा है, है धाम में तीसरा है धामवासी और जब तक आप इन तीन चीजों को नहीं जानते तब तक आप वास्तव में पूर्ण रूप नहीं पहुंचे हो आप तो ऊपर ही ऊपर ही ऊपर क्या हो रहे हो मंडरा रहे हो मैंने वो उदाहरण दिया हम सीधा जाते हैं यहां से फर्स्ट गियर डाला तीन गियर बदलते बदलते सीधा कहा बाकी बिहारे और वहां से कहा टर्न लेते हम लस्सी का दुकान उसके पास वो भी होते हैं। क्या है गप्पे और गपे भी मारते रहते हैं गोल गप्पे खाएंगे तो क्या गप्पे तो मारेंगे हाँ। और फिर सीधा कहा आते हैं मथुरा रोड आगरा आगरा टू डेली हमारे हाँ। आचार्यगन कहते हैं ये जो आगरा और दिल्ली का रोड है ये दोनों शहर की तुलना वो नरक से करते वो कहते हैं हेल टू हेल रोड कौन सा रोड है हेल टू हेल एक नरक से दूसरे, दूसरे, दूसरे नरक और यदि आप भाग्यशाली हो तो थोड़ा सा दिल्ली से जाते समय क्या करते हो लेफ्ट उस नरक के रोड से क्या जाते हो बच जाते हो हाँ। तो हम हाँ, केवल ऊपर ओर नहीं मंडराना है हमें क्या करना है विस्तृत रूप से सही मात्रा में सही अनुपात में उस चीज को जानना चाहिए और इसलिए मनुष्य जीवन है इसलिए हमारे पास बुद्धि है इसलिए हमारे पास शास्त्र है हमारे पास योग्यता है अधिकार है तीन चीजें आध्यात्मिक स्थान में जाना मतलब आपको धाम को जानना होगा दूसरा धामी को जानना होगा और तीसरा धामवासी कौन है उसको जानना होगा धामवासी मतलब वहां के जो निवासी हैं हाँ, आगे तो हम्म तो पहला विषय हम समझने का प्रयास करेंगे कि धाम पहला विषय क्या है हमारा धाम कि ये धाम चीज है क्या हम कहते चार धाम वृंदावन धाम द्वारका धाम बद्री धाम केदार कितने सारे धाम धाम करते रहते हैं। तो ये सब धाम के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट तो धाम धाम का मतलब क्या है धाम किसे कहते हैं इसको समझते हैं कुछ समय के लिए तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जिस प्रकार से वृंदावन धाम कई भाग है क्या भाग है गोवर्धन है वृंदावन का एक पार्ट है तो भगवान भगवद गीता में धाम का वर्णन करते हैं धाम का वर्णन करते हुए कृष्ण कहते हैं न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक कि मेरा जो धाम है आध्यात्मिक जगत धाम मीन क्या भगवान अपने धाम का वर्णन करते हुए भगवान कहते कि जो धाम है वहां ना सूर्य की आवश्यकता है ना चंद्रमा ना इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है वो स्वयं प्रकाशित है और ये भौतिक और वो भौतिक तत्वों से नहीं बना हुआ है एक है दो जगत है एक है आध्यात्मिक जगत और दूसरा है भौतिक जगत जिस जगत में हम निवास कर रहे हैं और ये जो भौतिक जगत है ये आठ तत्वों से बना हुआ है जिसका वर्णन भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं भूमि रायु खुदी रेवच अहंकार भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इन आठ तत्वों के द्वारा ये भौतिक जगत बना है लेकिन मेरा आध्यात्मिक जगत इससे परे है अपरे न्या प्रकृति विधि ये यदम दारिये जगत आध्यात्मिक इससे परे है तो इसलिए आ, धाम को जानना इन चार चीजों को जानना एक है धाम का क्या अर्थ है मीनिंग ऑफ धाम और दूसरी चीज क्या है कि सारे जो धाम है उन धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कौन ब्रज वृंदावन कौन सा धाम है जोर से बोलिए लाउडली और जोर से वृंदावन वृंदावन और कृष्ण कहना एक समान है एक ही लाभ में प्राप्त होता है तो वृंदावन धाम क्यों महत्वपूर्ण है क्यों सर्वत्कृष्ण है और वृंदावन कितने वनों से बना हुआ है बारह वनों से बना है वैसे 48 वनों से बना हुआ है लेकिन प्रमुख जो उसके वन है वो बारह वन है और आगे है कि जो तीर्थ है उसका क्या अर्थ है क्या हमें देता है एक तो हम कहते तीर्थ यात्रा करने जा रहा हो कहते कि नहीं कहते और दूसरा क्या कहते हम धाम की यात्रा करने जा रहा हो दोनों चीजें हैं तो वास्तव में धाम क्या हमें देता है क्यों धाम में जाना चाहिए और तीर्थ हमें क्या प्रदान करता है तो इन चीजों को भी हाँ हम समझने का प्रयास करेंगे आगे तो धाम का मतलब क्या है धाम का अर्थ है श्रील प्रभुपाल लिखते हैं कि धाम मीन्स वेर कृष्णा रिजाइड्स That is called धाम वृंदावन धाम धाम का मतलब ही है नेक्स्ट धाम का अर्थ है धाम का अर्थ है कि जहां कृष्ण निवास करते हैं जहां कौन निवास करते हैं या भगवान निवास करते हैं उस स्थान को शास्त्र धाम कहते हैं धाम का मतलब है भगवान का अपना निजी ग्रह क्या अपना निजी जो स्थान है जहां वो निवास करते हैं जिस प्रकार से सारा राज्य सारा किंगडम राजा का होता है लेकिन फिर भी उसका अपना क्या है महल है तो उसी प्रकार से सारा जो जगत है भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम ही हा? मुझसे ही सारी चीजें उद्भुत होती हैं, आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का मैं ही कारण हूं और हाँ, सारे उत्पन्न होते हैं दोनों जगत, लेकिन फिर भी भगवान का अपना निजी स्थान स्थान है है है और वो स्थान क्या भगवान निवास करते हैं उस स्थान को धाम कहा जाता है शास्त्र कहते हैं सर्वग आनंद विभो वै कु धाम कृष्ण कृष्ण अवतारे ताहा जहाँ कृष्ण विश्राम निवास आदि करते हैं अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है धाम कहा जाता है और ये जो धाम है वो इस जगत का भाग नहीं है जो वृंदावन भूमि है आप सब अनुभव करेंगे आप इस रोड से जाते हो आगरा जैसे आप टर्न लेते हो तो आप एक दिव्यता महसूस करते हो करते हो कि नहीं उस भूमि में मैं अभी एक हफ्ते पहले बहादुरगढ़ किसी एक व्यक्ति से मिलने गया था भगवद गीता के लिए कोई फैक्ट्री ओनर था तो वो कहता मैं हर दो महीने में वृंदावन जाता हूं लेकिन स्वामी जी एक चीज अद्भुत लगती है मुझे मैंने क्या अद्भुत है वहाँ? कहते, जैसे गाड़िया अंदर एंटर करती है ना छठी के मोड़ से और जैसे उस भूमि में घुसता और नीचे कदम रखता हूं तो पता नहीं क्या शकून मिलने लगता है और इतना एक प्रकार का दिव्य आनंद महसूस होता है उस भूमि की पता नहीं क्या विशेषता है मैंने कहा वो भूमि किसकी लीला स्थली है कृष्ण की है कृष्ण के संपर्क में हम आ जाते हैं जीव चाहे किसी ना किसी प्रकार से उसी क्षण हम शांति सुख और आनंद की अनुभूति हमें होने लगती है तो इसलिए जो धाम होता है वृंदावन आदि है या गोवर्धन आदि है वो एक जगत के नहीं है वो जो स्थान है वो जो दायरा है वृंदावन धाम कितना बड़ा है चावरासी कोस हाँ। इतना है है तो वो वो जो स्थान है, वो इस भौतिक जगत का भाग नहीं होता मैं भी हमें लगता है कि ये यूपी मथुरा जिला का है भारत का भाग है नहीं वो इससे परे है वो जो भूमि है हाँ जिस प्रकार से कमल हाँ इसमें रहता है कीचड़ में लेकिन कभी भी कीचड़ का स्पर्श नहीं करता उसी प्रकार से जो वृंदावन भूमि है गोवर्धन आदि है वो इस जगत में होकर भी इस जगत के प्रभाव में नहीं है भारी रूप से हमें लग सकता है या हमें आप समझने के लिए अब देखो दिल्ली में चाणक्य पुरी में कितने सारे एम्बेसीज हैं, अलग अलग देशों की एम्बेसी है कि नहीं एम्बेसी को क्या कहते हैं हिंदी में दूतावास दूता दूतावास है अलग अलग देशों का लेकिन वहां भारत का कानून काम नहीं करता भारत के नियम उन दूतावासों में लागू नहीं होते उनके जो एम्बेसडर्स है राजदूत आदि है उनको अपनी गाड़ी है उनके नंबर आदि डिफरेंट है सब कुछ अलग है उनके दूतावासों में आप जाओगे तो वहां का इन्वायरमेंट कैसे होगा उस देश का आपको क्या करेगा अनुभूति कराएगा प्रभाव डालेगा तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में ये धाम होने के बाद भी ब्रज आदि है वृंदावन आदि है लेकिन फिर भी वो इस भौतिक जगत का अंग या भाग नहीं है ये सारे आध्यात्मिक जगत का अवतरण है भगवान का निजी स्थल है इसलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्ण रह इस में यह धाम कृष्ण की इच्छा से आता है किसकी इच्छा से आता है कृष्ण की नाही और ये एक ही स्वरूप और जिस रूप में ये धाम आध्यात्मिक जगत में है वैकुंठ आदि में है वो उसी रूप से इस जगत में आता है इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं धाम इज मोवेबल धाम मोएबल है चलायमान है वो आता है धाम या पियर विदिन विदाउट चेंजिंगल स्ट्रक्चर धाम या प्रकट होता है वो अपने आध्यात्मिक जगत का ओरिजिनल मतलब भगवान इस जगत में आते हैं तो उस इस भौतिक पृथ्वी आदि का आश्रय नहीं लेते भगवान इस जगत में अपनी लीलाए करने आते हैं तो अपने साथ क्या लेके आते हैं अपना धाम को भी ले आते हैं जैसे ओबामा आया था भारत में याद है आपको कब आया था अमेरिका का प्रेसिडेंट आया था ओबामा एक डेढ़ साल पहले दो साल पहले आया था तो वो जब आया तो उसने क्या किया अपने साथ, अपने सारी व्हीकल्स गाड़िया है गाड़ियां हैं, सब कुछ वो अपने साथ लेके आया था हा? एक छोटा सा व्यक्ति जो प्रेसिडेंट है अमेरिका जैसे देश का वो भी दूसरे देश में जाकर जाता है तो अपनी चीजें ले जाता है तो कृष्ण क्या करते हैं इस पृथ्वी आदि में आते हैं तो अपने साथ अपने धाम को भी ले आते हैं ये भगवान का नित्य धाम है तो इस प्रकार से इस धाम को समझने के लिए हाँ हमें क्या करना चाहिए भगवान के जो भक्त है उनका आश्रय लेना चाहिए हाँ धाम के कई नाम है एक नाम क्या है वैकुंठ क्या नाम है वैकुंठ का मतलब है कि जहां किसी भी प्रकार के कुंठा नहीं है अभी हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में कुंठित जीवन यापन कर रहा है कुंठा में जीवन जी रहा है, है, चिंता, स्ट्रेस है, एंजाइटीज है, परेशानी है विपदा है इसलिए इस जगत को वैकुंठमय जगत नहीं कहते इसको क्या कहते कुंठामय जगत की जहां पदम पदम यत्पदाम इस जगत में पग पग पर हर एक व्यक्ति के जीवन में विपदाएं हैं इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा कष्ट दोषे कुले नास्ती व्याधिता ना कष्ट सौख्य निरंतर आप मुझे गिन के बताओ कि इस जगत में कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है कोई भी व्यक्ति नहीं है क्यों क्योंकि यह जगत कुंठाम ही कुंठामय जगत है जहां हर हाँ समय ट्रबल से कठिनाई है लेकिन आध्यात्मिक जगत भगवान का धाम कैसेमय है, है। हाँ, जो से, दुखों से, विपदावन से मुक्त है हाँ। तो इसलिए भगवान अपने धाम के साथ ही जगत में आते हैं और अपने धाम को लाते हैं क्यों लाते हैं क्योंकि हमें अपने धाम में वापस ले जाना चाहते भगवान ऐसे पिता के समान है जो हर समय अपने संतान की सुख की कामना करते हैं कौन पिता चाहता है कि मेरा बेटा हाँ, कष्ट प्राप्त करे हिरण्यकश्यप जैसा बाप हो तो ठीक है वही चाहेगा प्रहलाद को कितना विपदा दिया था हाँ। लेकिन जो असली पिता है वो चाहता है कि उनकी जो संतान है वो आनंद का जीवन यापन करे तो ऐसा जो वैकुंठ जगत है भगवान का हाँ? वो भगवान का धाम है और वही कुंठ जगत में भी भगवान के अलग अलग लोक हैं उससे भी ऊपर उसमें से एक क्या है सर्वपरे श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम इनसे भी परे सर्वोत्कृष्ट जो भगवान का धाम है आध्यात्मिक लोक है उसका नाम क्या है वृंदावन क्या नाम है हाँ वृंदावन वृंदावन दाम के तो ये जो वृंदावन है इसके कई नाम है उसमें से एक नाम है ब्रज क्या नाम है ब्रज, ब्रज या ब्रज या हम कहते हैं ना ब्रज भूमि तो ये जो ब्रज नाम है भगवान का ये बहुत महत्वपूर्ण है वृंदावन के कई नाम है हाँ ये जो वृंदावन है भगवान का जो धाम है नेक्स्ट नेक्स्ट तो जो भगवान का धाम है ये वृंदावन सारे जो स्थान है उनमें क्या है सर्वोत्कृष्ट है वृंदावन धाम क्या है सर्वोत्कृष्ट धाम है भारत की चारों दिशाओं में चार धाम है हा एक है बद्रीनाथ दूसरा है जगन्नाथपुरी तीसरा है रामेश्वरम और चौथा क्या है द्वारका द्वारका धाम चार धाम है लेकिन आप कहने आ रहे वृंदावन इतना महत्वपूर्ण है तो उसका नाम क्यों नहीं है उसमें चार धामों में वृंदावन का क्या होना चाहिए नाम होना चाहिए लेकिन ये वास्तव में इन चारों जो धाम चार दिशाओं में है भारत के उनमें सर्वोत्कृष्ट है वृंदावन का नाम क्योंकि चार स्थानों में भगवान निवास करते हैं और चार प्रकार के कार्य करते हैं और वहां आप यदि चार चीजों में अपने आप को लगाते हो तो उस दाम की और वहां का जो परम भगवान जो धामी है उनकी कृपा प्राप्त करते हो बद्रीनाथ है बद्रीनाथ में भगवान क्या करते हैं सोते हैं क्या करते है भगवान सोने का काम एक ही काम करते हैं मां और द्वारका में भगवान जब भगवान सोते हैं तो जब उठते हैं तो उठ के स्नान करने के लिए जाते हैं तो स्नान कहां करते भगवान रामेश्वरम में और वही भगवान जब आपने आपको ड्रेसिंग करना है अलंकार आदि धारण करना है वही भगवान कहाँ धारण करते अलंकार ड्रेसिंग आदि द्वारका में द्वारका में निवा उनकी जो महिषा रानिया है सोलह 16 आदि तो वहां भगवान केवल ड्रेस आदि धारण करते हैं। और वही भगवान प्रचुर मात्रा में भोग कहां ग्रहण करते हैं जगन्नाथपुरी अनलिमिटेड वहां कहा जाता है कि भगवान की उंगलियां उंगलिया नहीं है हमेशा गिली रहती कितनी बार उनको कितने हजारों भोग अर्पित किए जाते हैं अब जगन्नाथपुरी जाते हो तो देख सकते हो तो चार धामों में भगवान चार कार्य करते हैं। लेकिन वृंदावन में भगवान एक धाम में कितने कार्य करते हैं चारों, चारों से भी अधिक हाँ। तो जो ये धाम है बद्रीनाथ है वहां आपको भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए वहां तपस्या कर करने जाना चाहिए तपस्या करनी चाहिए तब वो बद्रीनाथ का लाभ आपको मिलता है और यदि आपको द्वारका का लाभ प्राप्त करना है तो व्यक्ति को जाकर वहां भगवान को कुछ ना कुछ अलंकार भगवान को वस्त्र आदि है आदि है कुछ ना कुछ ऐश्वर्य अर्पित करना चाहिए लेकिन जब व्यक्ति रामेश्वरम जाता है जब भगवान सदैव स्नानी करते हैं वहां जाकर केवल व्यक्ति 24 घंटे स्नानी करता रहे तो भगवान का कृपा मिल जाएगा इसलिए रामेश्वरम में कितने कुंड है 22 कुंड है आपने से कितने लोग ने रामेश्वरम में विजिट किया है स्नान किया है बाईस कुंडों में वहां बाईस कुंडों में इतना स्पीट वाटर है आप थक जाओगे स्नान कर करके तो रामेश्वरम में केवल स्नान करते रहो करते रहो आपको भगवत कृपा मिलेगी और जब आप जगन्नाथपुरी पहुंचते हो ओडिशा में वहां भगवान क्या करते हैं भोग स्वीकार करते हो और वहां की कृपा तभी पूर्ण होती है जब व्यक्ति क्या करता है महाप्रसादे गोविंद महाप्रसाद का भरगच्छ सेवन करता है किसको अच्छा नहीं लगता प्रसाद ग्रहण करना जी सबको अच्छा लगता है तो जिनको अच्छा नहीं लगता उनको लेक्चर के बाद प्रसार नहीं है उनका हम अलग से कोपन की व्यवस्था करेंगे तो इस प्रकार से लेकिन वृंदावन धाम जब आप जाते हो वहां का हर एक चीज आपको भगवत प्राप्ति करा सकती है भगवान प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है इसलिए जो वृंदावन है जहाँ कृष्ण सारे कार्यों में निमग्न है वृंदावन के कई नाम दिए गए हैं शास्त्रों में तो कहते हैं गोविंद भूमि तिपुराण गीताख्यम अतंत्रे श्री राधा शास्त्री विधु योग धामा श्री कुंज राज तो उनको कहते हैं कि वृंदावन की कई नाम हैं उसमें से एक नाम क्या है गोविंद भूमि क्या नाम है गोविंद भूमि जहां गो मींस गायन सबको जो आनंद लेने में लगे रहते हैं उनको गोविंद कहा जाता है गो का मतलब है वर्धन करना आनंद का वर्धन करना तो जो गोविंद भूमि है वो वृंदावन का एक दिव्य नाम पुराणों में पाया जाता है योग अपीह तंत्रे। और भगवान जब आध्यात्मिक जगत से पृथ्वी में आते हैं और जिस स्थान का स्पर्श करते हैं उसको योग पीठ कहा जाता है जहां टच करते हैं इस भौतिक जगत को इसलिए वृंदावन का दूसरा नाम क्या है योग पीठ योग का मतलब है जुड़ना हम कहते हैं ना योग कर रहा हूं मैं अभी आजकल योग मतलब क्या है बॉडिली एक्सरसाइज थोड़ा कपाल बाती कर लिया प्राणायाम कर लिया हाथ का ऊपर नीचे कर लिया व्यक्ति को लगता मैंने योग कर लिया लेकिन योग का मतलब है जुड़ना और किससे जुड़ना भगवान से और तीसरा नाम श्री राधा श्या विधु योग धाम श्री विधु योग धाम जो विरह स्थली है श्रीमती राधिका और उनके भक्तों की श्री कुंज राजम निगधाम नाम कुंज वृंदावन का दूसरा नाम क्या है श्री कुंजराज कुंज का मतलब है गार्डन और वन का मतलब क्या है गार्डन फॉरेस्ट आदि है तो उसी प्रकार से वृंदावन का नाम कुंजराज है जो सारे कुंजों से बना हुआ है इसलिए जो ब्रज है वृंदावन है जहां कृष्ण निवास करते हैं और कैसे निवास करते हैं बहुत विशेष स्वरूप को धारण करते हुए वृंदावन में कृष्ण निवास करते हैं श्रीमद भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं पुण्या गिरित्रंग्री वो कहते हैं कि पुण्या बतो यदयम लिंगम ये ब्रज भूमि बहुत पुण्यवान स्थान है जहा कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं और गुड़ पुराण पुरुषों गुड़ रूप में रहस्यमय लीला करते हैं वन चित्रमाला भगवान बहुत ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करते वृंदावन के फल या जो पुष्प आदि है पत्ते आदि है उनसे अपना श्रृंगार आदि करते और वहां क्या कार्य करते हैं वृंदावन में कृष्णा क्या कार्य उनका बिजनेस क्या है गा पालयन किसका पालन करते हैं गवों का पालन करते हैं सह बल बलराम के साथ कोंश वेणु और किस चीज का वादन करते हैं वेणु का वादन करते हैं तो इस प्रकार से भगवान अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट करते रमापति जो शिवजी है ब्रह्मा है लक्ष्मी आदि है देवता है वो सारे उनके चरणों की सेवा करने के लिए लालायत रहते हैं देवतागण ऐसा वृंदावन भूमि है और ब्रज का मतलब है ब्रजति गच्छति इति ब्रज जहा नंद महाराज के साथ या नंद महाराज ने अपने सारे गोपीगन गव्य आदि के साथ जहां जहां भ्रमण किया जिस स्थान में वो चले उस स्थान को ब्रज कहा गया है हाँ गव्य हैं गोपाल हैं गोपिया आदि हैं उनके साथ जिन्होंने भ्रमण किया उस स्थान को वास्तव में ह्रज कहा गया है तो इसलिए वृंदावन व्रिन्दावन को वृंदावन सर्व काल वृंदावन का मतलब है सर्वकाल में क्या क्या है केवल सुख है। इसी कारण से कृष्ण वृंदावन परित्यज्य एक पादम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पांव भी बाहर नहीं जाते इनका इतना प्रिय भूमि है भगवान को इतना हाँ प्रिय ये धाम है तो इसलिए भगवान को यह धाम क्यों प्रिय है क्यों प्रिय है वृंदावन नेक्स्ट हाँ, क्योंकि वृंदावन भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि भगवान को उनके वृंदावन के जो भक्त हैं, वो बहुत अधिक प्रिय है क्योंकि वृंदावन के भक्तों का जो जीवन है वो कृष्ण के लिए है नेक्स्ट सॉरी वृंदावन के जो भक्तों का जीवन है वो सौ प्रतिशत किसकी प्रसन्नता के लिए है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। वो जीवित है केवल कृष्ण के लिए उनकी सेवा आदि के लिए और भगवत सेवा में जितना अधिक व्यक्ति लगता है उतना ही अधिक वो दिव्य आनंद की अनुभूति करता है हाँ। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना चेहरा शीशे में देखता है आईने में देखता है यदि वो चेहरे को देख रहा है और चेहरे में वो यदि तिलक लगा ले में वो लग सकता है नहीं यदि वो व्यक्ति अपने को तिलक लगाता है तो आईने में प्रतिबिंब स्वाभाविक रूप से तिलक से विभूषित हो जाता है तो उसी प्रकार से भगवान ओरिजिनल रूप है और हम प्रतिबिंब के समान है जब हम आम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं हम अनुभव करते हैं कि एक दिव्य जो सुख है वो हम प्राप्त करते हैं इसलिए वृंदावन वासियों का जीवन केवल कृष्ण के लिए है वहां की जो गोपी काज है वो वस्त्र आदि भी धारण करती है वेशभूषा धारण करती है वो केवल कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए इवन जो यशोदा माता है रानी है क्वीन है ब्रज ब्रज की नंद महाराज राजा है लेकिन क्या उनको जरूरत पड़ी है कि कृष्ण के लिए वो मक्खन बना रही हैं, दही बना रही हैं, पर्सनल सोसारा कार्य कर रही हैं। आजकल कोई नहीं करता लेकिन वह क्यों क्योंकि प्रेम है आ, क्या है प्रेम जिसलिए यशोदा माता भगवान को मक्खन बनाने के लिए अपनी जो विशेष गाय है उनका ही दूध निकालती है जो गाय सुगंधित दूध देती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर का दूध देती है उसी के द्वारा यशोदा माता दही बनाती है और उससे स्वयं मथनी से क्या करती है मंथन करके मक्खन निकालती है केवल कृष्ण के लिए इतना परिश्रम और ये परिश्रम उनको दिव्य आनंद प्रदान करता है भक्त का मतलब ये है कि जिसका जीवन कृष्ण के लिए केंद्रित है कृष्ण जिसके जीवन के सेंटर है क्या है सेंटर है हम जी जीवन में क्यों आपस में वाद विवाद परेशानियों विपदाओं में है अमेरिका में शादी हो जाती है तो हर तीसरे साल में डाइवर्स हो जाता है या कुछ ही महीनों में डाइवर्स हो जाता है अमेरिका अमेरिका में ये झूंढा गया है कि किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो सबसे पहले वहां जो पुलिस आदि है वो देखते कि इससे सबसे करीब व्यक्ति कौन है क्योंकि अधिक से अधिक कौन होते हैं मर्डर करने वाले सबसे जो करीब है आस पास के लोग होते हैं हाँ तो ये सब क्यों क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने आप को क्या बनाया है केंद्र बिंदु बनाया है हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी संतुष्टि हो जिसके कारण व्यक्ति अपने परिवार में समाज में देश में सुखी नहीं है किसकी संतुष्टि चाहिए हमें कृष्ण की जगत तुष्ट भगवान को संतुष्ट करोगे जीवन में तब सब को संतुष्ट कर सकते हो महात्मा गांधी ने भारतवासियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या रहे असंतुष्ट वो बेचारे जब सुबह प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो ये असंतुष्ट लोगों ने रिवॉल्वर लिया और महात्मा गांधी का जीवन समाप्त किया तो वास्तव में संतुष्ट जब हम भगवान को करने लगते हैं तब हम संतुष्ट अनुभव करते हैं तो इसीलिए वृंदावन के जो निवासी है वृंदावन के गोप सखा आदि है जब कृष्ण गोवर्धन की ओर गोचारण करने के लिए जाते थे तो हाँ उनकी जो गोल गोल जो बाल है उनके माता उनको बहुत सारा जो भोजन है व्यंजन आदि है वो बना के देते थे हर कृष्ण जब यमुना के किनारे या गोवर्धन के नीचे बैठते थे सारा ग्रुप तो हर एक जो बालक है कृष्ण बीच में बैठते थे हर एक बालक राउंड करके बैठता था और हर बालक कोई यह आभाज कृष्ण मेरी ओर देख रहे और दूसरे की ओर कृष्ण ने क्या किया है पीठ की है और जो भी उनके पास है जो भी उनके मान दिया है सबसे पहला हर जो गोल बाल है वो किसको देना चाहता है कृष्ण को इससे परम आनंद व अनुभव करते हैं तो इस प्रकार से वृंदावन वो स्थान है जहां के निवासियों का जीवन कृष्ण के लिए क्या है सौ प्रतिशत से, से भी अधिक समर्पित है या वहां के वृक्ष भी जब कृष्ण बलराम गोवर्धन की ओर गोचारण करने के लिए निकलते थे तो कृष्ण बलराम को कहते थे बलराम बलराम देखो ये जो वृक्ष आदि है ये आपको प्रणाम कर रहे झुक रहे आपके चरणों में उनके प्रणाम को उनके भेट आदि को स्वीकार करो और क्या प्रणाम करते हैं सारे जो वृक्ष हैं नीचे झुक जाते अपने फलों के साथ कि कृष्ण नीचे क्या कर ले फल तोड़ ले वृंदावन का मतलब है कि वहां का हर जीव पशु पक्षी व्यक्ति आदि स्त्री पुरुष बालक वृद्धा गाय बछड़े आदि केवल भगवत सेवा में नियुक्त है और भगवान की संतुष्टि करना चाहते हैं तो इसलिए वृंदावन धाम को माधुर्य धाम कहा गया है क्या कहा गया है माधुर्य माधुर्य का मतलब है स्वीट स्वीट है इतना मधुर है वृंदावन इसलिए वो सर्व सर्वसमय सुखमय है इसलिए आप जब वृंदावन जाते हो गोवर्धन जाते हो तो आपको थोड़ा सुख महसूस होता है इतना मधुर है इतना टेस्टी है स्वीट है वृंदावन कि कृष्ण भी क्या बन जाते हैं के लिए बन जाते हैं उस मधुरता को चखने लीला में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो धाम भक्त वत्सलता प्रधान धाम भी वृंदावन को कहा गया है भक्त वत्सलता मतलब भगवान का अपने भक्तों के प्रति सर्वोच्च प्रेम का प्रदर्शन जो किसी धाम आदि में हमें प्राप्त नहीं होता जो ब्रज भूमि में हमें प्राप्त होता है तो इसलिए ऐसे वृंदावन को देखने के लिए भी व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए दिव्य योग्यता होनी चाहिए क्योंकि अभी हम वृंदावन जाते हैं तो अपना दिल्ली का चश्मा फरीदाबाद का चश्मा पहन के जाते हैं या हमें ट्रैफिक दिख रहा है यहाँ का गंदगी दिख रहा है बहुत सारी चीजें हैं वहां जाकर हमें क्या दिखता है वही दिखता है जिस कलर का आप चश्मा पहनोगे वही चीज आपको जाकर धाम में भी दिखेगी और आप सोचोगे भ्रमित हो जाओगे अरे वृंदावन में भी तो ऐसा ही है हा? क्या अंतर है यहाँ भी तो सुवर घूम रहे आप तो कहते हैं वहां तो चिंता का धाम है वहां तो झरने बह रहे हैं हाँ वहां तो हंस जल में क्रीडा कर रहे हैं हाँ वृक्ष आदि हरे भरे है आप कहेंगे अभी तो सीमेंट कॉन्क्रीट का जंगल नजर आ रहा है हाँ। तो लेकिन धाम हर समय अपनी दिव्यता को खोता नहीं है उसके लिए क्या होना चाहिए व्यक्ति के पास इसलिए गीता में भगवान कहते हैं विमुडा पशंति ज्ञान चक्षुषहा जो मूर्ख व्यक्ति है वो धाम को नहीं देख सकता उसको आध्यात्मिक ज्ञान में आँखों की आवश्यकता है चिंता मनी प्रकर सुकल्प वृक्ष लक्षा लक्ष्मी लक्षा वृतभि वृंदावन का वर्णन करते ब्रह्मा वो कहते चिंता मनी प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष की जो वृंदावन धाम है चिंता मनी से बना हुआ है टच स्टोन पारस पत्थर से बना हुआ स्थान है जहा कल्प है लेकिन हमें तो कुछ वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे तो कल्प वृक्षा दूर हाँ तो धाम को देखने के लिए हाँ इस चमड़े के आंखों से नहीं देख सकते एक ही चीज को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देखता है अब सोचो कोई स्त्री चल रही है तो जो कामी व्यक्ति है वो अपने उपभोग का साधन देखेगा है कि नहीं कोई शहर उसी स्त्री को देख रहा है तो देखा ये तो बहुत अच्छा भोजन है एक टाइम का और उसी श्री को कोई व्यक्ति हाँ जो योगी आदि है वो देखेंगे वो कहेंगे नहीं माया जा रही है मुझे बचना चाहिए तो इस प्रकार से दान को देखने के लिए वृंदावन गोवर्धन आदि को देखने के लिए व्यक्ति के पास दिव्य आंखें चाहिए और वो कैसी है चिंता मनी चिंता मनी भूमि कल्प वृक्षमय चर्म चक्ष देखे तारक प्रपंच जो अपनी चमड़ी के आखिर से ही केवल देखता है तो इस दिव्यता को अनुभव नहीं कर पाता प्रपंच इस भौतिक जगत के भांति उसको देखता है श्रील प्रभुपाद कहते कि क्या योग्यता है वृंदावन या गोवर्धन को असली रूप में देखने की वो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति सही में उसके हृदय में भगवान के प्रति दिव्य प्रेम जागृत हुआ है अफेक्शन है स्नेह है भगवान के लिए आकर्षण है सेवा की भावना है वही व्यक्ति वास्तव में वृंदावन को देख सकता है समझ सकता है उसके ओरिजिनल रूप में प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश गोप गोपी संगे जहा कृष्ण विलास हाँ, तभी धाम को देख सकता है प्रेम के और क्या देखेगा धाम को धाम में जहां जहां नेत्र पड़े पढ़े कृष्ण जहां जहां देखेगा वहां किसका स्मरण बढ़ेगा उसका किसका किसका लव ले हरे कृष्ण मंत्रा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तब वास्तव में धाम को देख सकता है लीला करे भाग्यवान देखी बारे पाए कि अभी भी कृष्ण उस दिव्य धाम में लीलाएं करते हैं लेकिन जो भाग्यवान व्यक्ति है वही व्यक्ति इस धाम को क्या कर सकता है सही मात्रा में देख सकता है और ये जो धाम है जो धाम है वो हमारा क्या है असली घर है धाम भगवान के करुणा का विस्तार है जब भगवान कृष्ण में इस भौतिक जगत में जीव सुख की तलाश में सुख रहे हैं उनके प्रति जब ये आ जाती है दया आ जाती है तब तो भगवान अपने धाम का विस्तार करते हैं धाम को प्रकट करते हैं और जीवों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप मेरे धाम वापस चलो भौतिक जगत के जगत में पागल के भांति भ्रमण कर रहे हो मूर्ख की तरह घूम रहे हो सुख आनंद की तलाश में हो नित्य धाम हम मेरे धाम में वो सारी चीजें हैं इसलिए महाराष्ट्र में एक महान संतव है जिनका नाम था तुकार तो तुकाराम का मतलब है उनके पास एक पावर था राम भगवान राम को भी क्वेश्चन करने का वो बहुत महान भक्त हुए हैं तो वो सदैव कहते थे अपने पत्नी को कहते कि नहीं नहीं ये जगत में तो हम टेम्पररी निवास करना है हमें यहाँ यहाँ तो जीवन है नहीं सबको तो यही पता है हमने आज तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं लिखा या लिमका बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं लिखा गया कि आज तक कोई व्यक्ति जीवित है नहीं 60 70 100 साल तक जीवित रहेगा और अंतिम यात्रा तो मतलब हम इस जगत के नहीं है हमारा स्थान दूसरा है हम इस जगत में क्या है विदेशी है हम देशी नहीं है हमारा देश तो आध्यात्मिक जगत है भगवान का दाम है जिसको छोड़कर हम इस जगत में आए हैं तो वो जो महान संत थे तुकाराम वो अपने पत्नी आदि को कहते थे कि चलो चलो भगवान के धाम जाने की तैयारी करो हाँ आप धाम जाने के लिए तैयार रहो तो लेकिन वो कहती थी नहीं नहीं आप आके लिए जाओ मेरी भैंस है ना घर में मेरी भैंस है मेरा चूल्हा है, है चपाती है बहुत सारी चीजें हैं इनको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी कहती तुम तो रोज ही बोलते रहते हो धाम जाना है धाम जा रहा हो कहते तुम आकेले चले जाओ हु? लेकिन एक दिन आया महाराष्ट्र में वो जो विलेज है हजारों हजारों लोग साल साल साल पहले पहले पहले ऐसे नहीं कि कोई हजारों साल पहले, 400 साल पहले जब वहां राजा शिवाजी हुआ करते थे तो वहां जब तुकाराम तुकार सदैव नाम संकीर्तन करते थे क्या कीर्तन करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे सदैव नाम संकीर्तन सोपे वो कहते थे कि इजी वे हैं, भगवत नाम और एक दिन समय आ गया हजारों हजारों लोग महाराष्ट्र के इकट्ठा हुए है और सब देख रहे हैं कि जो तुकाराम है महान संत वो आध्यात्मिक जगत में जा रहे हैं सबके आंखों के सामने और दिव्य भगवान का जो वैकुंठ का विमान है गरुड़ लेने के लिए आते हैं और तब एक एक एक जी जाती है उनके पत्नी को बोलने के लिए कि तुम क्या सो रही हो तुम हमेशा अपना खेती धान अपनी भैंस उसका गोबर उसके कंडे उसी में लगे रहते थे भैंस का इतना केयर करते थे क्योंकि उनके मायके से मिले थे और हमेशा डांटते रहते थे अपने पति को क्योंकि ज्यादा प्रेम होता है ना श्री तो दोनों परिवारों से संबंध है यहां भी आधार उदय वहां भी आधार उदय फिर कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं इसलिए जो कुंती महारानी थी वो बहुत बुद्धिमान लेडी है कुंती भगवान से प्रार्थना करती कि कृष्णा जब महाभारत का युद्ध हुआ कृष्ण द्वारका के लिए निकल रहे थे रथ के ऊपर बैठने वाले थे तो कुंती ने कई श्लोक बोले और उसमें से एक उन्होंने कहा कि कृष्णा आप क्या करो मैं देखो एक श्री हूं आपको समझना आपको जानना बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनि आदि भी हजारों हजारों साल लगे रहते हैं फिर भी आपको सही मात्रा में समझ नहीं पाते मैं तो एक श्री हूं और देखो मेरा मैं तो दोनों परिवारों से जुड़ी हुई हूं हु। एक अपने माता पिता का परिवार है और दूसरा अपने पति का परिवार है दोनों जगह मेरा मान हृदय लगा हुआ है लेकिन प्लीज आप क्या करो ऐसी कृपा करो कि इन दोनों परिवारों से जो मेरा अटैचमेंट है आसक्ति है स्नेह लगाव आदि इसको छोड़ दो तोड़ डालो और सारा आकर्षण किसमें करो आप में जिस प्रकार से गंगा बिना रुकावट के समंदर के ओर बहती जाती है बहती जाती है उसी प्रकार से मेरा मन मेरा हृदय केवल केवल केवल, केवल किसके लिए आपके लिए और ये आइडियल प्रार्थना है यही हर एक व्यक्ति की चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो क्योंकि भगवान के अलावा जिसमें हम अपना चित्त लगाएंगे मन लगाएंगे हृदय लगाएंगे वो वस्तु वो स्थान वो व्यक्ति आपको दुखी किए बिना रह नहीं सकता निश्चित है आज ना कल निश्चित है ये मतलब 100 प्रतिशत है तो इसलिए कुंती महारानी कहती है इस प्रकार से प्रार्थना अभी वो पत्नी एक माताजी गई दौड़ते दौड़ते चलो चलो तुम्हारे पति जा रहे हैं वो कहती है जाने देना रोज़ चिल्लाता रहता है खत्म हो हाँ बाद में हा, प्रेम का मतलब है सदैव सर्विस एटीट्यूड शुरुआत में सब तैयारी बाद में किचन में जाके कुकिंग करो खा लो वहा वहा पड़ा है पानी वहां ये चीजें है हाँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो तो रोज कहता है वैकुंठ जा रहा लेकिन तो आज देखा कि पूरा महाराष्ट्र इकट्ठा हुआ है और हर कोई कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा है और वहां जा रहे आध्यात्मिक धाम और ये दौड़ने लगी कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो फिर ये रोने लगी और देखा उसने अपने सामने और जो जाते समय जो महान संत थे तुकाराम उन्होंने कहा मराठी भाषा में वो कहते हैं गावा अमच्छा राम नाम Means, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं। और मैं आप सबको एक मैसेज एक संदेश दे रहा हूं और वो संदेश क्या है सदैव क्या करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे ये ये धारण करो अपने जीवन में तो उन्होंने कहा मैं अपने विलेज अपने गांव जा रहा हूं वही स्थान है जिस प्रकार से मछली पानी से बाहर रहकर चाहे जितनी मर्जी दुनिया की सुविधा इकट्ठा करे वो सुखी हो नहीं सकती संतुष्ट नहीं हो सकती संपन्नता अनुभव नहीं कर सकती उसी प्रकार से जीव भगवान से अलग होकर जितना मर्जी प्रयास करे नाम कमाए यश कमाए धम कमाए सौंद कमाए ज्ञान हासिल करे वैरागी हो जाए कृष्ण के बिना फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वो क्या धाम भगवान के धाम या भगवत प्राप्ति नहीं करता इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम ये जगत में देशी नहीं हैं, हम कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं ना हम हिंदू हैं ना अमेरिकन है हम कौन है भगवान के सेवक है दास है हाँ, इसलिए है शास्त्र एक चीज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान का जो धाम है हाँ, ये महत्वपूर्ण है तो धाम क्या हमें प्रदान कर सकता है क्यों व्यक्ति को धाम जाना चाहिए धाम में क्यों हाँ? जाना चाहिए जब धाम का हम विजिट करते हैं धाम में हम जाते हैं तो धाम हमें दो चीजें प्रदान करता है और वो दो चीजें क्या है एक तो हमारी जो चेतना है उसको शुद्ध करता है क्या करता है शुद्ध करता है हमारे जीवन को चेतना को और दूसरा अभी हमारे हृदय में भगवान के लिए लवलेश मात्र भी प्रेम नहीं है प्रीति नहीं है बल्कि हमारे सबके हृदय में भगवान के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेम है लेकिन अभी वो कैसे है ढका हुआ है जैसे जो लोहा है लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना जंग क्या कहते हैं जंग लग जाता है तो उसको आप थोड़ा घिसते हो आ? तो क्या हो जाता है जंग लगा हुआ है तो जो इससे अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता अट्रैक्ट नहीं होता लेकिन उसमें अट्रैक्ट होने की क्या है भावना है कैपेसिटी है लेकिन अभी वो जंक लगा हुआ है उसको यदि किया जाए तो स्वाभाविक रूप से हो सकता है तो उसी प्रकार से उस कवरिंग को हटाना होगा केले के अंदर केला है लेकिन ऊपर से हम छिलका निकालते हैं तो उसी प्रकार से हर एक जीव के हृदय में भगवान के लिए प्रीति है प्रेम है लेकिन अभी कैसा है सुप्त अवस्था में है सोया हुई अवस्था में है लेकिन जब धाम में हम जाते विजिट करते हैं तो वो जो डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपात कहते हैं अवेकनिंग जागृत हो जाते है तो धाम हमें अपनी भूली हुई जो कृष्ण चेतना है उसको क्या कर देता है जागृत करता है भगवान के स्मरण को बढ़ाता है इसलिए धाम में हमें क्या करना चाहिए सदैव भ्रमण करना चाहिए धाम में जाना चाहिए तो ऐसा व्रज धाम जो सर्वोत्कृष्ट है हाँ वो बारह वनों से बना हुआ है भद्रवन भांडीरवन बिल्बवन लोहवन महावन बहुलावन काम्यवन खादीरवन कुमुदन मधुवन तालवन और वृंदावन वन, वृंदावन पूरे वनों को मिलके भी वृंदावन उस धाम का नाम है लेकिन वृंदावन एक क्या है इंडिविजुअल वन भी है और ये जो है कौन किस में आता है कौन से वन में आता है वृंदावन में आता है वृंदावन का एक भाग है तो ऐसे चार प्रकार के वन होते हैं वन उपवन प्रतिवन और अधिवन हा इस प्रकार से 48 वन है वृंदावन में लेकिन उसके जो 12 प्रमुख वन हैं उसमें से भी हा ये जो वन है नेक्स्ट तो इस प्रकार से हाँ, धाम का व्यक्ति को करना चाहिए तो तीर्थ जलाशय आदि उस स्थान को तीर्थ कहते हैं या फिर तीर्थ जो पवित्र स्थान जहां आप यात्रा कर सकते हो धाम और तीर्थों में अंतर है भारत भूमि तीर्थों से भरा पड़ा है धाम क्या है जहां भगवान ने पर्सनली अपनी लीलाए की हैं वो स्थान क्या है धाम है निवास स्थली है जो तीर्थों में व्यक्ति विजिट करता है, तीर्थ क्या है जिस प्रकार से अभी एक कुंभ मेला है प्रयागराज प्रयाग को क्या कहते हैं तीर्थ राज क्या कहते हैं तीर्थ तीर्थराज प्रयाग तो ये प्रयाग भी एक तीर्थ है हरिद्वार है और कई सारे ऐसे भारत में तीर्थ है तीर्थ में व्यक्ति क्यों जाता है क्योंकि नाना प्रकार के पाप वो करते रहते हैं अपने जीवन में और सोचते पाप बढ़ रहा है थोड़ा सा अपना गंगा में या फिर किसी जलाशय में वहां जाकर दान पुण्य करेगा थोड़ा स्नान आदि करेगा और प्योरीफाई हो जाएगा पापों को छोड़ने के लिए जाता है जो तीर्थ है वो हमें क्या करता है पापों से मुक्त करता है और दूसरी चीज क्या देता है भौतिक चीजों को देता है पूर्ति मुझे धन चाहिए स्त्री चाहिए पुत्र चाहिए पति चाहिए घर चाहिए गाड़ी चाहिए चाहिए चाहिए हाँ। तो जो तीर्थ है वो आपके कृष्ण चेतना को जागृत नहीं करता भगवान प्राप्ति नहीं करा सकता वो केवल आपके पापों को कम करा सकता है लेकिन आपके मन में जो पाप करने की इच्छा है उसको खत्म करने का सामर्थ्य नहीं है और आप वापस आके फरीदाबाद में जो नहीं पाप करने उसमें फिर से लग जाते हैं। और फिर सोचते अरे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है पाप वो फिर से हो रहे हैं तो तीर्थों में ये दो ही चीजें हो सकती है लेकिन धाम पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको मूल से नष्ट करता है लेकिन जब हम धाम में सही रूप से एंटर करते हैं प्रवेश करते हैं इसलिए भगवान ने क्या किया तीर्थों का राजा किसको बना दिया प्रयागराज उस प्रयागराज की एक कथा शब्द बताते हुए विराम करता आज के सेशन को फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले आने वाले सत्र में तो प्रयागराज क्योंकि एक बार जो नंद महाराज हैं उन्होंने अपने जो दूसरे बड़े नंद हैं। उन्होंने क्या किया सारे अलग अलग लोगों को किया महावन वृंदावन में हा? और वहाँ नंद कोई एक ही नंद नहीं होता जिनके पास नवलाया ऐसे बहुत सारे नंद है वहां नंद है वृंदावन में उपनंद है वृक्ष एक नहीं कई सारे वृक्ष बाणु आदि है तो ऐसे उन्होंने सबको एकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए महावन में पोतना आए त्रिनावर्त आया बकासुर आगासुर आए कृष्ण को मारने का प्रयास किया हमें इस महावन गोकुल को छोड़कर अभी चला जाना चाहिए कहा जाए तो जो सीनियर उपनंद सन्नंद थे उनको पूछा उन्होंने कहा कि मैंने जब गर्ग से सुना था उन्होंने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ स्थान यहां वृंदावन है वनों में और वहां जाना चाहिए वहां कोई विपदा आदि नहीं होगी हा? तो जब नंद महाराज ने कहा वृंदावन बहुत ग्रेट है, वहां हमें जाना चाहिए, फिर सारे लोग महावन को छोड़कर अब छठी करा आते हैं छठी मतलब सारे उनकी जो बैलगाड़िया हैं, उनको वहां लाकर उन्होंने हाफ मोन की तरह लगाया था छठी तो इसलिए उसका नाम वो छठी पड़ा उसका भी एक अलग दिव्य लीला है वहां उनका पहले निवास था उस स्थान में वो हाँ जो एरिया है जहां वृंदावन में अभी विजिट करते हैं तो जब इन्होंने कहा कि जो ये वृंदावन है भूतो न भविष्य वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन है एकम वृंदावनम नाम वैकुंठ परत परम वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ है और ऐसे वृंदावन में क्या है बारह वन है और उसके अलावा भी यत्र गोवर्धनो नाम गिरिराजो विराजते जहा यत्र गोवर्धनो नाम गिरिराज है गिरियों का माउंटन्स का हिल्स का राजा है गिरिराज गोवर्धन के yes. तो वहां गिरिराज है यत्र गोवर्धनो नाम गिरिराजो विराजते कालिंदी निकटे यत्र पुलिनम मंगलयनम कालिंदी यमुना का दूसरा नाम है जहां यमुना है उसका सुखावह मंगलमय तट आदि है और ऐसे वृंदावन में तीन पर्वत हैं एक है गोवर्धन और दूसरा है ब्रहत सा, ब्रहत सानू। ब्रहत सानू बरसाना का जो पर्वत है जहां बरसाना में देखा होगा और तीसरा है नंदेश्वर जहां नंद गांव है ऊपर तो ये तीन पर्वत ब्रज में हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है गिरिराज गोवर्धन तो इन्होंने कहा कि एक बार ये जो तीर्थराज प्रयाग है ना उसने भी इस वृंदावन की पूजा की थी नंद महाराज ने कहा ऐसे मैंने तो पहली बार सुना है उन्होंने पूजा कदा ब्रज सन्नंदो तीर्थ राजे पूजिता हे सन्नंद आप मुझे बताओ कि कब ये जो तीर्थराज प्रयाग है जहां हजारों हजारों लोग जा रहे हैं सारे तीर्थों का राजा है उसने भी कब और कैसे वृंदावन का पूजन किया था वृंदावन इतना ग्लोरियस है इतना महिमा मंडित है महिमाशाली है तो फिर जो सनंद प्रलय होता है तो एक महान दैत्य शंखा सुर ने क्या किया था ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया था और वेदों को चुरा समंदर के अंदर वो चला गया और वेद जब देवताओं से ले जाते वेद का मीन्स नॉलेज ज्ञान वेदों को चुरा लिया तो ये खाली हो गए देवताओं की शक्ति कम हो जाती है वेद उनसे गायब हो जाते हैं तो तो फिर भगवान ने क्या किया अपना मत्स्य अवतार रूप धारण किया और उसके द्वारा उन्होंने शंखा सूर्य के साथ युद्ध किया उनको अपने चक्र आदि के द्वारा मार डाला उसका विस्तृत वर्णन आता है और फिर भगवान ने उन वेदों को लिया और किसको प्रदान किया ब्रह्मा जी को वापस दिया नॉलेज ज्ञान वेद का मतलब ये ज्ञान वेद है तो वो वापस दिया कहा दिया प्रयाग में और उस समय सारे देवता आदिगण वहां आए थे और फिर ब्रह्मा देवताओं के साथ भगवान ने क्या किया ये जो प्रयाग है उसको राजा बना दिया मुकुट धारण करवाया तीर्थ राज तब उनको नामकरण हुआ तीर्थराज प्रयाग और फिर सारे तीर्थ आ गए पूरे भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ तीर्थ आ गए प्रयागराज की पूजा आदि करने लगे प्रणाम करने लगे और फिर सब लोग चले गए अभी तीर्थराज अपने गद्दे में बैठा है आसन में और बहुत अभी कोई व्यक्ति पूजा धारण कर स्वीकार करता है तो क्या आ जाता है प्रतिष्ठा अहंकार आता है क्या आता है तुरंत और भगवान कृष्ण एक चीज के लिए बहुत अधिक फेमस है गोपी का स्मिता निज जन स्मय ध्वंस ध्वंस मिस नाश करते निज जन अपने भक्तों में यदि भगवान देखते कि गर्व अहंकार गमंड आ रहा है तो कृष्ण को थोड़ा भी सहने होता वो तुरंत ही उसका विनाश करते हैं इसलिए पूरी गोबर धनलीला इसी के लिए है कौन घमंडित हो गया था इंद्र यहां तीर्थराज ऐसे कई राजा घमंडित हुए हैं एक तीर्थराज घमंडित हो गया दूसरा है देवराज देवराज कौन है इंद्र है ब्रह्मराज राज ब्रह्मा में गर्वित हो गए थे हाँ और वर्णन आता है कि भक्तराज अर्जुन भी क्या हो गए थे एक बार गर्वित मैंने मैंने गीता सुनाया, अरे मैं मुख से से प्लेयर थोड़ी लाइव सीधा इतना गर्व गर्व फिर कैसे उनका गर्व करते हम देखते हैं तो जब इनको इतना प्रयागराज को गर्व आया हाँ घमंडित हुआ तो भगवान ने एक व्यवस्था की तो भगवान के जो भक्त है नारद जब इनका आ, विभूषण हो गया और नारद गए और उनको कहा तीर्थराज प्रयाग कैसे चल रहे आपका जीवन सब ठीक है सब कुछ खुशहाल इतने लोग आ रहे हैं मेरा प्रणाम कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है, है। नारद का मतलब है नाम्स नारायण नार, नार का मतलब है नारायण और द का मतलब है देने वाले जो नारायण देने में एक्सपर्ट है या नारायण के शरणागत करवाने में एक्सपर्ट है उनको क्या है उनका नाम नारद है हाँ, नारद नाम नारायण में जो रत रहते हैं सदा भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि में सदैव डूबे रहते हैं उनको क्या कहा जाता है नारद कहा जाता है तो ऐसे नारद भी गए और उन्होंने कहा अरे मैं देख रहा हूं कि सब लोग आ गए अब कुछ मिस हो गया होगा कोई ना कोई मिस हुआ होगा याद करो कुछ याद उन्होंने कहा वृंदावन आया था कि आपको प्रणाम करने के लिए वृंदावन आया कि नहीं आया ये ब्रजभूम का, का राजा बनाया लेकिन क्योंकि सारे तीर्थ परसोनिफाइड पर्सन है सारे तीर्थ कोई जलाशय नहीं है बल्कि स्पिरिचुअली वो एक व्यक्ति है पर्सन है तो फिर जब देखा कि ये वृंदावन नहीं आया तो नारद को वो कहते कि हाँ ठीक ठीक आपने सही बोला है अभी उन्होंने कहा जाओ ना जिसने आपको राजा बनाया उनके पास जाओ और एक कंप्लेन करो कि वृंदावन को भी आके मेरे चरणों में गिड़गिड़ाना चाहिए और मेरा मुझे प्रणाम करना चाहिए मेरे सेवा करनी चाहिए मेरा अभिषेक करना चाहिए तो ये जाते हैं क्रोध आ गया अभी तीर्थराज को किसने भड़काया था हाँ लेकिन उनके अहंकार को चूर्ण करने के लिए तो जो गए और उन्होंने कहा हे देव, देव प्राप्तो हम तीर्थ तीर्थाने मथुरा मंडलम विना हरे कृष्णा हे देव देव आपके मंदिर में मैं आया हूँ तस्मात तुभ्यं से कथित प्राप्तो हम प्राप्तों हम मैं आपके मंदिर में इसलिए आया हूँ कि हे देव आपने तो मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया लेकिन सारे सारे तीर्थ आ गए मेरी सेवा के लिए मथुरा मथुरा मंडलम लेकिन कौन नहीं नहीं आया आया जो मंडल ब्रज है वो नहीं आया। तो सोच सकते कृष्ण ने क्या किया उनके साथ क्योंकि भगवान गीता में कहते अहंकार विमो आत्मा करता हम इतनी मन्य अहंकार से व्यक्ति विमोड़ मूर्ख बन जाता है और अपने आप को स्वामी करता बॉस समझने लगता है लेकिन हाय कितना सूक्ष्म हम कितने छोटे हैं लेकिन आपने आपको इतना बड़ा मानते हैं भगवान गीता में कहते हैं में कल्पित बाल का अगला जो हिस्सा है है नोक है, उसको ले लो उसके दस हजार भाग करो और उसमें से जो आता है साइज वो किसका साइज है आत्मा का किसका है हम कितने बड़े हैं कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं क्या है हम है एग्जैक्टली बड़े छोटे हैं कितने छोटे वो भी शास्त्र के नहीं आत्मा का ये तो आपको समझने के लिए बोला है कि बाल के अग्रह के शतभाग शत श शत वो साइज है तो फिर इतना हमें गर्व है तो भगवान ने अभी उनकी क्लास लगाए भगवान ने कहा सही समय में आप उपस्थित हुए और सही कारण ये आये भगवान ने कहा धारयन सर्व तीर्थ नाम कृतस मया। तुमको मैंने राजा बनाया है है किसका राजा बनाया तीर्थों का राजी न कृतो राज तौम एवी लेकिन मैंने अपने घर का राजा तुम्हें नहीं बनाया है भगवान ने कहा तुम तीर्थों को राजा हो सकते हो मैंने बनाया है लेकिन मैंने अपने घर का राजा तुम्हें नहीं बनाया है और घर का राजा बनने का प्रयास मत करो हाँ किम ये पागलपन की बातें कहा से कर रहे हो हाँ मत मत्त, मत तीन पागल हो गए हो तुम मेरे घर पर ही राजा हा? घर का राजा बनना चाहते हो पागलपन छोड़ दो और मेरे इस शुभ वाक्य को सुनो और अभी कहाँ वापस चले जाओ अपने घर वापस जाओ मंदुर मथुरा मंडलम साक्षात मंदिरम में परत पर हम लोक त्रयत पर हम दिव्यम प्रलय समित मथुरा मंडल जो ब्रज है ये मेरा पर्सनल निवास स्थली है मेरा अपना निजी धाम है और सारे जगत से परे है इवन प्रलय आदि में भी इसका विनाश संभव नहीं है इसलिए भगवान हाँ, अपने धाम से बहुत हाँ, अधिक प्रीति रखते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं वैकुंठा जनवरा मधुपुरी कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी है मथुरा आदि जहाँ भगवान ने क्या किया जन्म ग्रहण किया इसलिए वैकुंठ से श्रेष्ठ है उससे भी श्रेष्ठ क्या है तथापि रासोत्सवाद वृंदारण्य उससे भी है वृंदावन जब भगवान ने अपनी कई लीलाएं प्रकट की हाँ और फिर उससे श्रेष्ठ क्या है वृंदारण्य मुदार पानी रमनाथ तत्रापि गोवर्धना बल्कि जो वृंदावन है उसमें भी श्रेष्ठ क्या है गोवर्धन है कैसे श्रेष्ठ है हा क्यों उदार पानी रमनाथ पानी में अपना हाथ आदि है भगवान ने क्या किया सात दिनों तक धारण किया है किसको गिरिराज गोवर्धन को उठाया है अपने हाथ से और नाना प्रकार की लीलाओं भगवान ने प्रकट की है इसलिए शास्त्र कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तृंदावनम रम्या उपासना व्रज वधु वर्गे न कि जिस प्रकार से हमें भगवान आराधनीय है उसी प्रकार से वृंदावनम, उसी प्रकार से उनका धाम भी हमारे लिए कृष्ण के समान पूजनीय और आराधनीय उतना ही क्योंकि कृष्ण से वो अभिन्न है कृष्ण के समान है रम्या उपासना वृज वधु वर्गे और ऐसे आराध्य भगवान जो कृष्ण है उनकी हम हाँ उपासना या पूजा अर्चना करते हैं हमारी जो प्रोसेस है विधि है वो क्या है जिस प्रकार से वृंदावन की रमणिया है गोपिकाए हैं है। उन्होंने जिस प्रकार से भगवत आराधना की है सौ प्रतिशत सरेंडर होकर वो जो प्रोसेस है वो हमारी विधि है और इसका प्रमाण क्या है श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमारथ महान श्रीमदभाग्यतम इसका बोनाफाइड अथॉरिटी है प्रणव प्रमाण है श्री चैतन्य महाप्रभु तत्रा महाप्रभो पराय चैतन्य महाप्रभु का दिव्य शिक्षा है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो धाम है किसी भी आध्यात्मिक स्थान में जाना है तो हमें क्या जानना चाहिए तीन चीज़ें पहला है धाम तो धाम को हम जाने जिस प्रकार से हमने चर्चा की और नेक्स्ट है धामी नेक्स्ट क्या है धामी तो अगले सत्र में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर धामी कौन है एग्जैक्टली हाँ धामी कौन है गिरिराज गोवर्धन और कृष्ण है हाँ तो उनको समझेंगे विस्तार रूप से कि कैसे गोवर्धन धामी है कैसे गिरिराज प्राकट्य आदि हुआ तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप प्रयास कीजिए इस सत्रों में भाग लेने का और दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं और इसका पूर्ण रूपेण आप लाभ उठा सकते हैं और सही मात्रा में फिर आप अनुभव कर सकते हैं कि गोवर्धन किस प्रकार से आपके नज़दीक हम अनुभव कर रहे हैं या किस प्रकार से गोवर्धन को आप देख पाओगे उस दृष्टि के द्वारा दिव्य दृष्टि के द्वारा दिव्य आध्यात्मिक नॉलेज के साथ हरे कृष्णा तो अपने हाथ बिल्कुल सीधा कीजिए आकाश को टच हो जाने चाहिए और एक सांस लीजिए जोर से सांस लीजिए और जितनी आपके पास शक्ति सामर्थ्य है लाउडली हरि नाम का उच्चारण कीजिए उच्चारण कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे गिरिराज गोवर्धन के वृंदावन दान के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के